गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंद समसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन समयूत बिंदवन मनोहर कल्पतरु वंछाकलपतरुवश्च कृपासीधुव्य वति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति नम मूक पंगु लिरे यम वंदे परमाधव बिंदा तुलसीदेव पीया वैकेश स्न भक्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कर्तन रु वनम देवी सरस्वती व्या तथो जो मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरी अभद्रष प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमदा को जगद सदा दे सदाभवीष्टोहम तेस्प शिव भीरच्यम भीतातिवदिपोत वंदे महापुरशते चरण स्तक्ता दुस्तज सुशी तराज्यलक्षी धर्मीर्जमचसा जदगा मया मी गैत वधाद वंदे महापुरशते चरण यल्लवन खचंदमि छटाया विस्फुजीत कि गपवधु स्वदर्शी पूर्णागर ससागर सारूर्ति साराधि काम कदापा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद सियाद तो गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंदु हरि कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरी हरे राम हरि राम राम राम, राम हरि प्रणमा श्री गुरु भूयो श्रीकृष्ण कर्णारणव लोकनाथ जगच्चु श्रीसुक तमुपाश्रय तमादेव पुषोपुराण तमालवर्णम अपार संसार सुंद्रसे हे भगवतो बागी सजस्व लक्ष्मीर गीषस्वनी जस्य लक्ष्मीजस्वी जसास हृदय संवी तंग हम महमे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ने विदुषाथगोतिम हि विष्णु दुराशाजे बहिरानी अंधा यथांदनीयमानन तेयपिशता मुर्धा निबाध्यादुस्वा गोति विष्णु दूरा सयाजे बहिरा अंध ये गीयमन तेयता शिशिभ वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताएं वैष्णवों का अवमानना में अधैर्य हो जाना ही भक्ति का लक्षण है अक्सर देखा जाता है जब गुरु वैष्णवों का साथ मेरा संबंध है बोल के दावी करता हूँ लेकिन बहुपात विचार करके दिखाते हैं यारा सा भी स्वार्थ का थोड़ा धक्का लग जाए थोड़ा सा भी अपना स्वार्थ का धक्का लग जाए तब प्रमाण होता है कि वो गुरु वैष्णव को तुम उन्हें गुरु गुरु माना कि नहीं माना तब प्रमाण होता है जारा सा भी स्वार्थ जारा सा भी स्वार्थ का खिलाफ हो जाए तो गुरु वैष्णव से परे हो जाए विमुख हो जाए गुरु वैष्णव से विमुख हो जाए गुरु वैष्णव में प्रीति का लक्षण है जब गुरु वैष्णव का प्रीति का लक्षण ये है जब भी कुछ हो गुरु वैष्णव का विचार गुरु वैष्णव का चिंतन गुरु वैष्णव का भावना इस पर आदर जरूर हो सकता है नहीं तो संभव नहीं कि किपा मिला नहीं ये प्रमाण हमने देखे हैं आप लोग भागवत जी महापुराण चर्चा करते हुए सती देवी शरीर त्याग किए थे त्याग की थी वो दक्ष जग्गों का सभा में बैठ के अपना शरीर को त्याग दिया क्यों क्योंकि वो वैष्णव का अवमानना अपमान देख सुनने को मिला देखने को मिला अब यहाँ काल जो चर्चा हुआ था समय के अभाव के कारण बहुत सारे तत्व हम खुला खुली चर्चा करने का हमारा समय नहीं होता क्या करें लेकिन ये बताना जरूरी है आप काल समझा ये अगर नहीं चर्चा करें तो काल का ये चर्चा हुआ है उसका लिए एक भी फिर, फिर चर्चा शुरू हो जाएगा कल चर्चा हुआ था जो ये जो चित्रकेतु केतु राजा विमान पर जाते हुए शंकर भगवान जी को थोड़ा चर्चा किया था शंकर भगवान जी का बारे में थोड़ा चर्चा किया था ये देखो तत्विद तो है और ये स्वयं जगत की शिक्षक है वो स्वयं इधर बैठ के देवी को गोदी में लेकर ये उपदेश कर रहा है ये कैसा बात है करके चर्चा की अभी प्रश्न होता है ये जो चित्र केतु ये कौन है इसका बारे में थोड़ा बताया था राजा थे फिर आगे चलकर ये नारद जी औंग जी से आए थे नारद जी नारद जी ने विशेष कुछ उपदेश दिए कुछ विद्या का उपदेश दिए कुछ विद्या का उपदेश दिए इस विद्या के द्वारा सात दिन का अंदर उनको खेचर में आसमान में जाते हुए जितना सारे सूक्ष्म जब देवता आदि सब जाते हैं ऋषि मुनि सब कोई को दर्शन मिलेगा ऐसा करके आशीर्वाद मिला था ये जो मंत्र बोला था ये हम ये जो उपदेश किए थे ये उपदेश कैसा है बड़े ये उपदेश जैसे ध्रुव महाराज जी को ओम नमः भगवते वासुदेवाय के ध्रुव महाराज को नारद जी ने उपदेश करके गए अब नारद जी तो जगतगुरु है ही है अब प्रश्न उठता है काल हमने बताया था नारद जी उनको एक उपदेश देखे यह यह लिखा नहीं है इसलिए हम बोले थे नारद जी गुरु का काम किए कि यही एक बात है और नारद जी तो गुरु है ही है जो उपदेश दे वो तो गुरु ही है कालाम बोले थे लेकिन ये बात को खुल्लाम खुल्ला बोलना चाहिए दो डिफरेंट एंगल से किस किस लिए हम बोले थे ये जी जो है ये जो थोड़ा उपदेश दिए थे लंबा एक ठो ये उपदेश को पालन करते हुए जपते हुए लंबा है जैसे ध्रुव महाराज जी को ओम नव भगवत वासुदेवाय इधर वो नहीं ये लंबा एक ठो उपदेश है लेकिन ओम है ओम रहने से मंत्रो भी है और लंबा उपदेश बोला हुआ ये नहीं लिखा है कि दीखा देखे किया है लेकिन इसमें इस, समस्या आता है आ, जे ये जो हमारा चित्र कतु जी वो सात दिन जब करते करते वो विद्याधर जितना सारे विद्याधर है उनका पूरा अध्यक्ष बन गया विद्याधर हमने कल गंधर्व बोल दिया था भूल के इसलिए हमको याद हो गया विद्याधर का सारे अध्यक्ष बन गया विद्याधरों का बड़ा क्षमता रहता है बड़ा आ सारे विद्याधरों का वो मालिक एकदम अध्यक्ष है बाद में यह भी बोला गया वो मंत्र जब करते करते उनको विद्याधर का तो अध्यक्ष मिला ही है लेकिन विष्णु का तरफ से एक विमान भी मिला था वो विमान इतना पावरफुल वो विमान में चढ़कर वो किसी भी जगह जा सकता और इसी अध्याय में शंकर भगवान देवी जी देवी जी जब आशीर्वाद अभिशाप दे दिए देने का बाद चित्र केतु शांत रूप से सारे अभिशाप को स्वीकार किए उसके बाद जब चित्रकेतु चले गए तब तो शंकर भगवान उनको कुछ बोलने लगे देवी जी को बोले देखो ये जो आपने साँप दिए हैं वो भी सांप दे सकता था लेकिन उन्होंने सांप दिए नहीं और देखो कितना भयंकर साफ आपने दिए हो वैष्णवों का प्रभाव देखो ये महात्मा कितना बड़ा रुद्रो शंकर जी ने बोले हे सुश्रणी देखो अद्भुत कर्मा हरि हरि का निष्फ्री हो महात्मा दासानुदास दीग दासानुदास जो है इनके दे, महात्मा देख महात्मा देखो महात्व कैसा महा महिमा है इनका फिर उसके बाद एक बात बोले शंकर जी जे हम भी हम भी ये जो शेष जी अनंत जी का प्रिय है अनुसर और चित्रकदे भी प्रिय है चित्रकद अनंत शेष ना शेष जी इसमें एक बात होता है शेष जी जो है नीचे पृथ्वी को धारण करके रखे ये शेष जी का ऊपर भगवान का ये भू भू धारण करने का शक्ति दिया गया जैसे पृथ्वी में पालन करने का शक्ति नारद में भक्ति शक्ति समझा मेरा बात और, और एक एक जगह एक एक शक्ति दिए हैं ये शक्ति को लेकर वो अपना अपना सेवा करते हैं और चतुष्सन जो है उसमें ज्ञान शक्ति दिए हैं एक एक शक्ति आए थी क्योंकि वो सक्तावे सब होता और शेष जी जो है जो भू धारण करके रखे ये एक हिसाब से जो तत्व लोग हैं वो जानते हैं ये उच्च कोटि का जीव है अनंत देव भगवान ये भी भगवान है लेकिन ये जैसे ब्रह्मा को उच्च कोटि का जीव को ब्रह्मा बना दिया गया हमने बोला था आज जिस कल्पों में ब्रह्मा का जो आसन लेने के लिए कोई आदमी नहीं मिला जीवात्मा तो भगवान को स्वयं बनना पड़ता है, है? हिरण्य गौर्व ब्रह्मा वो स्वयं भगवान ही ब्रह्मा का काम करते हैं अभी प्रश्न उठता है यहाँ एक एक जगह खोल के बताने से क्यों हम कल ऐसा बोला था ये अनंत ये जो हमारा शेष शेष जी शेष जी को यहाँ जगतगुरु बोला गया भगवान तो ऐसे ही जगतगुरु है लेकिन बलराम जी महाराज को ऐसे तत्व तो तत्व तो तो जो विचार करे तो उसमें गुरु तो है ही है लेकिन हम लोग ऐसा ना बोले जगतगुरु बलराम जी कीजिए ऐसा नहीं बोले बलदेव भगवान की है लेकिन इधर जो बोला हुआ है जगतगुरु बोल के बोला हुआ है और शंकर भगवान जी जब ऐसे देव को कहरी रही चर्चा कर रहा तो उधर बताया देखो ये भी अनंत जी का प्रिय है अनुचर हम भी अच्युता का प्रिय है इसमें जैसे गुरु भाई गुरु भाई जैसा भी और एक प्रश्न आता है जब इधर खुल्ला मकुल्ला बता दिया गया वो वैष्णव है बड़ा वैष्णव है अनंत देव शेष जी का प्रिय है अत्यंत तो प्रिय है अभी प्रश्न होता है जिसका ऊपर अनंत जी का कृपा हुआ है वो कैसे हो सकता कि शंकर भगवान का महिमा जाने नहीं ये तो ही नहीं सकता एक संदेह आता है बहुत सारे टीकाकारों का है कि चर्चा करें तो बहुत समय लग जाए यहां जो है लिखा है शंकर भगवान जी को चर्चा कर दिया शंकर भगवान ने समालोचना कर दी थी शंकर भगवान कैन देवी के कोले निये बोसे यहाँ बैठा कि देवी को उपदेश दे रहे हैं ये क्या है ये तो जगत गुरु है अभी प्रश्न होता है चित्र के तु इतना बड़ा वैष्णव है वो विद्वदर का अधिपति बना लिखा है वैष्णव ये विष्णु विमान दिए हैं ये भगवान रुद्र अतः शंकर जी का महिमा जानते नहीं है कैसे हो सकता ये नहीं सकता एक वैष्णव दूसरा वैष्णवों का महिमा जरूर जाने नहीं तो होता नहीं जो भी है लेकिन एक एक जगह एक एक विचार है नारद जी को उपदेश दे उपदेश नारद जी दे गया इसके द्वारा वो तो विद्याधर का अधिपति मिलाई है उसके बाद शेष जी का साथ भी उसका मिलन हुआ था तो ये गुरु भी है गुरु है ही है तो इसी हिसाब से हमने बोला था शंकर जी को ओ जो ऊपर से ये बात क्यों बोला ये प्रश्नों आता है क्यों बोला जब वो जानते ही हैं वैष्णव है तो ऊपर से ऐसा चर्चा करने का दरकार क्या था कि ये जगत गुरु हैं ये संयमी है ये देवी को गोदी में लेकर उपदेश दे रहे हैं संतो समाज में ऐसा कर करके जो समालोचना किए तो ठीक नहीं था एक पॉइंट आता है क्यों किया परीक्षित महाराज क्यों अपमान किया स्वामी ऋषि को ए भी बताया था यह भी जोग के द्वारा कृत्य था ये अपमान नहीं किया था खनिक पल भर का लिए ऐसा बुद्धि हो गया अब यहां जो है ये विद्याधर का अध्यक्ष है वो वैष्णव है ठाकुर जी का प्रिय है अनंत का प्रिय है लिखा हुआ है वो कैसे ऐसा मंतव्य कर दिया इसमें ये हो सकता है कि शंकर भगवान को परीक्षा करने के लिए खुल्ला खुल्ला परीक्षा करने के लिए ऐसा बोला कि शंकर गुस्सा हो जाएगी नहीं ये हो सकता अगर नारद जी ने उपदेश दिया है तो अनंत जीप का शेषनाग शेष जी का साथ ही उसका भेंट हुआ था उपदेश भी किए है।, है ना ठीक है तो ऐसा करते करते शंकर भगवान उनको किस भावना से गुस्सा नहीं हुआ बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ ऐसा तो गुस्सा नहीं हुआ देवी गुस्सा हुआ ओके ओके सांप दे दिया? जो भी है नारद जी गुरु है क्योंकि नारद जी का उपदेश से तो सात दिन का ये जॉब करते करते ऐसा हालत हुआ उसका तो उसमें नारद जी गुरु है हमने बोला था उपदेश दिया तो मंत्रों का ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ओम है बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश है वो उपदेश को चिंता करते करते जॉब करते करते मिला तो गुरु है ही है और शंकर भगवान अगर गुरु भाई का हिसाब से चिंता करे क्योंकि अगर अनंत देव से शेष जी से उनको उपदेश मिला है तो हो सकता है इसी हिसाब से तो बोले देखो ये वैष्णव जो है इतना बड़ा महात्मा ये लोग स्वर्ग नरक कहाँ भी तुम उनको भेजो वो चिंतन नहीं करते इतना बड़ा महापुरुष है आज जो तत्व ज्ञानी है वो कैसे भूल कर दिया हो ही नहीं सकता जो भी है काल का ये विचार थोड़ा करना जरूरी था इसलिए किया नहीं तो आप लोगों को संदेह आ जाएगा आज देखो ये विचार करते करते काल आया था नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दूरा सयाजे बहिर्थम अंधा यथांधे रूपनीयम तेयपी सुच निवादा जो माया की निगर माया की श्रृंखला में खुद बंधु है वो दूसरे को उपदेश दे नहीं सकता अपना हृदय में जब तत्वज्ञान नहीं पैदा हुआ तो कैसे उस दूसरे को उपदेश दी? ऐसे प्रहलाद महाराज ने बताया अंधा यथांधरूपणीय आनम एक अंध दूसरे को परिचालना नहीं कर सकते संभव नहीं है तो ये लोग जो है आप बोलते हो कौन सिखाया महाराज ये लोग तो जाने ही नहीं है सब विषय ये सब जानते ही नहीं कुछ इस विषय कैसे ये सिक्खा दे कैसे इस विषय में तब जो है ये हमारा प्रलादी महाराज जिसको गोदी से फेंक दिया नीचे और उसका बाद सब कोई को आदेश किए इसको मारो हन्नता इसको सब मारो इसको मार के खत्म कर दो इसको हमारा दरकार नहीं इसको इस समय हिरण्य को बहुत चिल्ला के बोला हे दुर्वीणी तो मंदात्मन कुल भेद कराध हम हमारा कुल खानदान को उजा देने वाले तू है तेरे जैसे हैं ये इसको लेके क्या करे इससे बोला हिरण बोला हे दुर्विन तो मंदात्मनो कुल भेदो कराधमो स्तब्धम मच्छासनो उद्वृत्तम नेशेतु जम अक्षयम जोम द्वार में तेरे को भेजेगा अभी देख हमारा एक तो थोड़ा गुस्सा तो दूर की बात हम थोड़ा अपना भूरू को टेढ़ा कर दिया हम आंखों को तो चौदह ये जो है त्रिभुवन कंपित हो जाता हम थोड़ा अपना आंखे को थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो सारे त्रिभुवन में सब डर जाता किसका बल पे तू ऐसा हिम्मत है तेरा डरता नहीं तो प्रहलाद महाराज तो देखो ऐसा डांटने फटकारने से बाद भी इतना अत्याचार के बाद भी प्रहलाद पुल्ला, महाराज कभी भी अपना विनम्र भाव को छोड़े नहीं वो जोड़ के वहां ऐसा करके बहुत करे प्रहलाद महाराज बताया नौ केवलम में भवतश्चो राजन सौ बलम बोलिनाच परेशान ये हमारा किस बोल नहीं ये हमारा सिर्फ हमारा बोल नहीं है नौ केवल में भवत्यो राजन हे राजन ये केवल हमारा बोल नहीं है जितना बड़ बलशाली है जगत में जो कोई भी है सब कोई का बल का यही उत्स है परे बरे उमी सिर जंगमाजे ब्रह्मा दयो जैन वसम प्रणीता ब्रह्मा शंकर आदि जिसका वृनम्रभाव से जिसका पूजा करते हैं जिसका वस्वता जिसका आदेश को पालन करते हैं जिनके द्वारा ही समग्र जगत का शक्ति संचालित होते हैं सूर्य चंद्र सब चलते हैं वायु पानी चलते हैं नदी में सब जिनके शक्ति से इनके शक्ति की शक्ति हमारा आप जो पूछे किसका शक्ति से किए हम हाँ आपने आपको बता दिए इसका शक्ति से तो और गुस्सा हो गया छोड़ इतना बड़ा बड़ा बात को छोड़ बोल के अब बोले अभी तेरा गरदान को हम काट रहे हैं तू जो बोल रहा है जिसका शक्ति से तू इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है तो वो जो है वो तेरे को अभी बचाए तेरे को आ बल्कि खुला अभी काट के तेरा सर को फेंक देंगे और तू बोला उसका शक्ति से बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा बात करता है वो रोक्षा करे अभी जा देखे बोल के जब ऐसा किए पहले तो बहुत अच्छा अत्याचार किए अब जानते हो पहाड़ से समुंदर में फेंक दिए गुहा पे चिपक दिए विष दान किए आंख का अंदर जलाने के लिए किए और पहले तो सूल लेके ऐसा छूल छुपाना शुरू किया जितना सारे वसुर हैं जब भले इसको मारो अभी तब इतना सूल लेके प्रलाद महाज के ऊपर मर रहा है अब आश्चर्य की बात है प्रल्लाद महाज के इधर मर रहा है लेकिन प्रहलाद महाज को कोई कोई कुछ नहीं हो रहा है सूल इधर से इधर जा रहा है लेकिन प्रहलाद महाराज जी की कोई कुछ नहीं है बोलो क्या बात है तो हिरण्य कसू चिंतित हो गए इतना आदमी को हमने शासन किए बस में लाए ये बच्चा जो है तो क्या है हो भी सकता है इसके द्वारा मेरा मौत हो जाए बाप रे ये क्या बच्चा है बोलो ये चिंतित हो गए लेकिन उसका जो दो गुरु है प्रहलाद महाराज जी का जो शिक्षा के लिए प्रहलाद महाराज को भेजा गया सौंड्य अमर को इन्होंने गुरु अपना राजन को बोले देख राजन ये बच्चा है इनका कोई क्या हो सकता है दोष ये तो बच्चा ही है इसका कहना आप उतना ये मत चिंता मत करो फिर इसका बाद ये घटना हुआ तो बोले ठीक है जब बोले ठीक है तेरा तेरा भगवान इसमें है ये खम्भा में है स्फोटिक शंभू को दिखाए बोला हाँ ये खम्भा में भी है ये विनम्रभाप से बताए हाँ ये खाम्बा में भी है क्योंकि भगवान तो सर्वोत्व विराजमान जोसात सर्वोत्व तो सर्वदा एट ए टाइम्स हर जगह रहता है ओमनी प्रेजेंट इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट हर जगह भगवान कन कन में रहते हैं अनंत ब्रह्मांडों में कहा नहीं है लेकिन भक्तों का कीपा प्रमाण करने के लिए प्रकट भी हो जाते इसलिए इधर जब ऐसा किए खम्बा को मुक्का लगाए एकदम तो जैसे लगता है कि विभत्स एक आवाज हुआ उसके बाद ये खम्बा से वो आश्चर्य जो हो गया वो खंबा से एक विचित्र प्राणी निकलने लगा खम्बा से खम्बा से आश्चर्य जो निकालने लगा सत्यम विधातम निजभित्व भासितम व्याप्ति भूतेष् अखिलेशम अदृश्य तद्भूत रूप मुदहन स्तंभे सवाएम न मृगम न मानस सत्यम विधा निजभित भाषित महाराज जी जो बोला हाँ ये खम्भा में भी है इसको प्रमाण करने के लिए और सचमुच हर कोण कोण में सर्वभूत में भगवान विराजमान है इसको प्रमाण करने के लिए अदृश्य अतदूत रूपम उद्वहन स्तंभे सभा यम न मृगम न मानुसम न मानुष है न सिंह है आदम मानुष है आध सिंह है वो तो चिंता रह गई क्या है नृगो नाया मिगो ना पि नरो विचित्रम किम एत निगंध रूपम हिरण्य कुमे क्या है ये ना तो मानुष है ना तो सिंह है क्या है इस कैसा जीव है मीमांस मानस समस्थित तो अग्रते नृसिंग रूप स्तलम भयानकम अब निसिंग भगवान हा हा करते करते उससे निकल गया अब जब गया तो क्या करे वो तो देखते रहेगा तो चिंता उसका चिंता रहे कौन, कौन है कैसा है अब तो देखे नहीं कभी प्रतप्त चामी करचंड लोचनम स्पुर सटा केसर झिमृताननम कराल दंशम करवाल चंचल खुरांत जीव भ्रुकुटी मुखोलव स्तब्धोर्ध स्तब्दोर्धक गिरी कंदराद्भुत वैत्स वैत्तनाशम हनुभेदीषणम ऐसा करते करते भगवान का रूप वर्णवर्ण है भयंकर रूप है ऐसा एकदम आग जो है लाल सूर्य का मापिक सूर्य का मापिक लाल लाल जल रहे हैं पृथप्त चा में करचंड लोचनम और केशवर लो जो है ऐसे हिल रहा है और कराल करालंश एकदम दांत जो है एकदम देखने से भर लग भयभीत हो जाता है आ जीवा जो है ऐसे खूर के मापिक पतला ऐसा कर रहा है ऐसा जो अवस्था है बहुत सारे वर्णन है इसके देखने के साथ साथ उसको भयभीत हो गया बोले क्या प्राणी है ना तो मानुस है ना तो सिंह है और फिर उसका बाद जैसे पतंग आग में झा छलंग लगाते हैं वो अपना शोट को लेकर तरवाल को लेकर एकदम छलंग लगाया काटने के लिए लड़ाई तो निसिंगदेव के साथ उसका लड़ाई हुआ भगवान का साथ वो क्या लड़ाई करे ये तो कहने का बात है जैसे बिल्ली कभी कभी मजा करता है देखा चूहे को पकड़ता है अब छोड़ देता है फिर आगे चलता है फिर दर्द पकड़ता है चूहे के साथ मजा करता है ऐसा माफिक ये नृसिंह भगवान उस कभी कभी छोड़ देते अब फिर पकड़ते हैं ऐसा करते करते मजा करते करते फिर क्या किए बोले उसको पकड़ के इधर पटक दिए इधर इधर रखे ऊपर ये भी ना तो घर में ना तो बाहर है बैठ के ये जो इसको जो आशीर्वाद मिला था बर मिला था ये बर का जितना सारे सिम्टम है लक्षण है कंडीशन है सब कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इन्होंने उसको इधर पटक दिया इधर रखा ना तो ये मानुष है ना तो वो बोला मानुष्य के द्वारा नहीं मरे पशु को द्वारा भी नहीं मरे आपका सृष्टि ब्रह्मा जी को बता आपका सृष्टि कोई जीव हमको नहीं मरे ऐसा करके तो बताया ना अस्तों अस्तो के द्वारा मरे ना तो सस्तों के द्वारा मरे ना बाहर में मरे ना अंदर में मरे ना आसमान में बने जमीन में मरे ना पानी में मरे ऐसा करके सारे बता दिए आप अब कौन सी कंडीशन करोगे आप ठाकुर जी ने सारे कंडीशन को फुलफिल कर दिया और तो ना तो ब्रह्मा जी का शिष्ट जीव नहीं है भगवान क्या ब्रह्मा जी सृष्टि क्या भगवान को सृष्टि नहीं है उसको भी जो रखा है वो ना तो दिन में ना रात में गधूली लग्नों जब सांस ढलते हैं उसी टाइम में मारा और फिर नाखून के द्वारा मारा ये तो कोई अस्त्र में नहीं आता है और भी ना जमीन में ना आसमान में तो गद्दी पे ले मारा ऐसा करके उसका कर दिया आ, बस उद्धार कर दिए अभी क्या करे नृसिह भगवान का जो तेज है वो तो समाप्त होते नहीं ब्रह्मा भयभीत हो गए शंकर भी चिंतित हैं इंद्र भी डरते हैं बाप रे तो कभी देखा नहीं क्या किया जाए इसी समय ने ब्रह्मा जी ने वो बच्चा जो है प्रहलाद बहुत सारे स्तब सूती है हम नहीं कहने चाहते कि हमको छलंग अच्छा लगाना पड़ेगा फिर आगे ये जो है आपका प्रहलाद महाराज जी को ब्रह्मा जी ने आदर करके बताया बेटा तुम्हारा ली तो भगवान जी आए तो ये तो ठकुर जी गुस्सा में हम जा नहीं सकता क्या कुछ हो जाए तुम एक काम करो तुम जाओ देव ऐसा बोले प्रहलाद महाराज का कोई डर नहीं पांच साल का बच्चा वो आराम से चले गए और निसिंह भगवान बैठा हुआ सिंहासन में और दंडवत की एकदम पड़ जमीन में पड़ गया ए जब जमीन में परे है तब तो नृसिह भगवान का बड़ा कोरुणा हुआ उग्रो उग्रपी उग्रपी अनुग्रह अयम सभक्ता नाम निकेश्वरी जो मंत्र आपने दिया है आपको नहीं दिया है जानते नहीं है मंत्र ये भक्तों का सामने बड़ा प्यारा है और भक्तों का सामने एकदम तो उग्र रूप है उग्र ओपी अनुग्रह ये उग्र देखने में उग्र है लेकिन जो भक्तो हैं उनका सामने कभी भी उग्र नहीं है।, है ये बात है तो यहां निसिंह जब देखें, जब प्रहलाद आए उपेत तो हुई कायनो नामो वृद्धितांजलि ही विद्धितांजलि ऐसा करके साष्टांग दंडवत करके उपेत तो हुई जमीन में पड़ कर दंडवत करना शुरू कर तो नृसिंह भगवान का बड़ा दया आया करुणा मूले पति तमर्भकम बिल्कद देव कृपया परिप्ल एकदम कृपा में एकदम गल गया ठाकुर जी उत्थप तत्सृष्णि अदधात्म्बुझम काला ही विस्त धिया कृता आहा जिस कर कमल किसी का सर पे नहीं गया यहाँ तक कि लक्ष्मीदेवी का सर में भी नहीं गया ये प्रहलाद महाराज बाद में बोले ठाकुर जी आपका एक कैसा करुणा हुआ किसी का सर पर आपने ऐसा हाथ नहीं रखा हमारा हाथ में आप रख दिया उनको उठाया उठा के आदर किया और उसका ऊपर हाथ रख दिया कल अब उनके द्वारा जो स्पर्श हुआ है उसका क्या हो सकता है हृदय अब बताओ अभी तब प्रहलाद महाराज ही बड़ा अल सुंदर स्तप किया प्रहलाद महाराज जी का स्तभ सब चर्चा करना चाहिए लेकिन समय क्या एक भी छोड़ना नहीं चाहिए प्रहलाद महाराज जी का ऐसा महिमा है प्रहलाद महाराज वाचो आप सुनते रहो थोड़ा जहाँ व्याख्या करना है थोड़ा बहुत हम करेंगे नहीं तो उपाय नहीं प्रहलाद महाराज वाचो ब्रह्मा दुर गणा मुनयो अत तो से ध्वा सत्य वच साम प्रभा किं तोष्टु मरहति मे हरि जाते मेधना विजन रूपतुतौ येय प्रभाबलपौरष बुद्धिगाधनाय परसो भक्ता भगवान गजजूथ पहाय विप्रादीसगुण युत अरविंद नो पदारिंद विमुखा सपचंबरिष्ठ मनें तर्पित मनो वचनेाणम थमा उनाति सकूल न तो भूरीम नैब्बत्मन प्रभुर निजलाभ पूर्ण मनम जनाद अविदुष करुण विणीते जद जद जनो भगवते विदधित मनम तच्चात्मने प्रतिमुखोस् यथा मुखोश्री ऐसा करके स्तप करने से दो एक हम व्याख्या करते ब्रह्म दुरगणाम मुणय सिद्धा सत्कानगत वचसा प्रभा नाराधी तुम पुरुगु रोधिना विप्रु किंगष्टुम अर्ति सौ मे हरि हे हरि हम तो उग्र कुल में असुर का खानदान में पैदा हुआ ब्रह्मा सूर ज, जितना सारे देवता है सिद्धो है मुनि ये लोग आपको बचन के द्वारा तपस्या के द्वारा आपको आपको ना तपस्या करके आपको स्टॉप करके आपको संतुष्ट करना मुश्किल है आप इतना परे हो इतना ही ऊंचा जगह ठाकुर जी हैं अभी ऐसे हमारा वहाँ एक गिरा हुआ जो इंसान है प्रल्ला तो कीपा करके बोलते हैं ऐसे तो विनम्रभाप हम जो असुर खानदान में पद हम कैसे आपको आराधना करें कैसे आपको संतुष्ट कर दिया मन्ने धनाविजन रूप तपह श्रुतौ यहा तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाह नाराधनाय भवंति परस्व पुंसो भक्ता तुतोष भगवान को जुजूत उपाय भगवान तुम एक बार भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट हो तुम भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट होते और किसी के द्वारा मानो कि धन है जन है रूप है तप तप तप तपस्या है विद्या है तेज है प्रभाव है बुद्धि है ये सबके द्वारा आपको प्राप्त करना संभव नहीं आप विप्रा दिशोर गण जुता ये सब तो आलोचना कर दिया हमने विप्रो अगर बारह गुण से संपन्न है फिर भी वो उससे सपच जो है वो ऊपर होगा यदि अगर इसका हरि हरिभ्यक्ति नहीं है तो इससे ऊपर होगा ये क्योंकि हरि हरिभ्यक्ति नहीं है तो ब्राह्मण और आप जैसे नई बात मनह हाँ, पभुर याभ पूर्ण आपको जगत से किसी प्राप्ति करने का कोई इच्छा है कि ठाकुर जी का कुछ आपसे क्या लें ये बताओ ठाकुर जी आपसे क्या लेगा आप गंगा पानी दोगे ठाकुर जी का चरण गंग बोले वो तो गंगा पानी भी हमारा है फल फूल बोले ये भी तो हमारा है तू क्या देगा तेरा तो कुछ है ही नहीं जगत में इसलिए इसलिए भक्त वो लक्ति तुग्री व्याख्या करते हैं ना बोलते ये तैग भी तैग भोग भी अब ये सुनकर महाराज जी लीला किए जो तो महापुरुष है अब श्रीधर गो महाराज का ये प्रवचन था कथा का बात बुरा सामने गए और दंडवत करे भाव तो है ही है महाराज जी एक बात पूछे अब पता पूछो मतलब आपने जो बताया भोग भी तय त्याग दीख तक की तो भोग तक हम सुना है त्याग भी तैग तो हमने सुना नहीं बोले देखो बेटा बात यह है ये जगत में तुम्हारा क्या है तुम्हारा शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है तुम्हारा सरी आगे आगे आज एक आ, एक भक्तों का घर में काल मौत हुआ था कल रात को ही बारह बजे हमने सुनाया नहीं रात को बहुत रात तक जगा रहा चिल्ला चिल्ली रोना आ रहा हम है हम कौन रो रहा है बाहर में छलंग लगा था बार इधर उधर दरवाजा भी बंद है तो सुबह में पता चला ऐसा डेथ हो गया अब देखो अगर शरीर उनका ही है तो शरीर को रखना ही शायद कैसे रख पाया उम्र भी तो इतना नहीं है कम उम्र है हम तो देखा तो आश्चर्य मुख में चढ़ना में तो दिया निकाल कर तो माला देख क्या हम तो आश्चर्य हो गया देखो तो जब जाना है तो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं इस तो आज देख के बड़ा हृदय में बड़ा विभिन्न हो गया हमारा पूरा दोपहर को चिल्ला चिल्ला कर चार घंटा तो तीन घंटा वही भक्त ठाकुर जी का दशम स्खंद को बोलते रहे तब जाके थोड़ा ये हुआ नहीं तो बहुत धक्का लगा हमारा तो ये है तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है तुम्हारा बात मानता नहीं तो तुम्हारा जो नहीं है उनको तुम त्याग करोगे ये तो अभिमान है तो तथु सेवा बोला आठ ठीक है कृष्ण बल्लभ मुझे नहीं बोला हाँ हमारा तो ठीक है तो त्याग भी त्याग भोग भी तय हमारा त्याग करने का जो जो हम प्रतिष्ठा लेते हमने देखो इतना तैगी बाबा बन गया फलाहारी एक बाबा एकाहि बाबा मौनी बाबा धुनी बाबा दूध पीता बाबा ये सब बाबा का कोई वैल्यू नहीं है यदि भगवान के चरण में भक्ति नहीं है यदि अनंत भक्ति नहीं है कुछ चाहत नहीं है बस सबन भगवान को संतुष्टि करना ही जीवन का एक ये अभी समझोगे नहीं जब ये हालत तुम्हारा बन जाएगा कभी तो ये रोना आ जाएगा कभी आए तो देखना ये महाराज जी ठीक बोला तो इसी अवस्था का नहीं आए हमने गोवर्धन परिक्रमा तो लगाती ही है हर वक्त और गोवर्धन परिक्रमा करते करते एक जगह अचानक आप तो देखते नहीं चुपचाप माल करते करते चलते हैं एक दफे एक जगह देखा लिखा है महात्यागी जी महाराज का आश्रम और उसका नाम दिखा हुआ। महा जी इतना लिखा हुआ महात्यागी जी, जी का हमको देखिए इतना हसी लिखा है महात्यागी जी महाराज जी का आश्रम है नीचे नाम लिखा है अवला सचमुच वही त्यागी है नहीं तो ऐसा साइनबोर्ड देना किसी के लिए संभव नहीं <laughs> जो भी है चलो तो प्रभु जी जो है भगवान जो है वो आपका पास से आप विचार करके देखो आपका पास से ठाकुर जी क्या लिख सकता है आपका तो कुछ है ही नहीं तो ठाकुर जी को हम लोग हमारा गुरुवार को बोलते हैं बाबा गंगा जल में गंगा पूजा गंगा पूजा करने जाओ तो किस किस जल लाओगे क्या पोखर का जल लाओगे क्या गंगा पूजा करने जाओ तो गंगा से ही पानी उठाओगे हेठ गंगा नो गंगा है नमो करोगे ना तो गंगा पूजा में जैसे गंगा पानी ही दरकार है ऐसे ही ठाकुर जी का जगत में सब कुछ ठाकुर जी का ही है आप अचानक ही जगत में आ गया हो कर्मफल के द्वारा तो किसी चीज को अपना समझना उचित नहीं है जब ही हमारा समझोगे हम और हमारा यही बंधन का कारण मैं मेरा हम हमारा ये सबसे बड़ा बीमारी है इसको थोड़ा समझो तो जीवन जो है बहुत मधुर हो जाएगा हमारा कहना मानो तो विचार करो इतना मधुर हो जाएगा ना तो जगत में किसी को शत्रु ठहरे हो गए ना तो किसी का साथ लेना देना लड़ाई कुछ नहीं होगा और शांत हो जाएगा चित्त ऐसा करते करते प्रहलाद महाराज जी ने सुंदर श्लोक सब बताते रहे और दो चार श्लोक और भी कह दें ते अजीत ते अति भयानकस्व ज्योहाक नेत्रुकुटीरभसदंसा अंतस्रज खतज केशर शुकना ने निर्दीत रिभिन्न नखाग्रा त्रस्तो ओसमी अहम के पनो दुसरो उग्र संसार चक्र कदनाद कदनादी तम बोले भगवान तुम्हारा जो भयंकर रूप है निशिंग रूप ठाकुर जी को हाथ जोड़कर करके बोले ठाकुर जी आपका ये भयंकर रूप को हम डरते नहीं अच्छा डरते नहीं हो ना ना हम विभेमी अजीत ना हम विभेमी अजीतो ते अति भयानक स्व जीव हार को नेत्र भुकुटी नेत्रुटी रभो उग्रोद्रात् हम हम डर के डरते नहीं आपका ये क्योंकि हम जाने आप परात पर अखिलेश्वर पर भगवान हो देखने में उग्र रूप है लेकिन हमारे लिए आप लोग कितना प्यारा है उठा के मेरा हाथ सा, मेरा सर प्य हाथ रख दिए तो प्रहलाद महाराज जी बोले ये जो संसार है जिस संसार में आप मजाक कर रहे हो दिन भर मजा ले रहे हो इसी संसार को हम भी डरते हैं प्रहलाद महाराज जी बोले हम ये जो संसार चक्रो इस संसार को हम डरते हैं देखा ना कैसे चला गया कल रात को चला गया इसी संसार चक्रो इसी को डरते हैं इसको डरते हैं बाकी संसार चक्रों से हमारे बड़ा डर है ठाकुर जी इसमें एक एक प्रिय आदमी इसको विचार के चलाया जाता है जस्माद प्रिया प्रिय वियोग जनमो सोकाग्निना शोकान सकलजनिषु दजमा दुख सदम तदपी दुखम अतियाह भुमन भ्रमा बद में तब दासम क्या बरा यस्मा प्रिया प्रिय वियोगयोग जन्मो शोकाना सकलजनिषु दज्यम दुखों सदम तदपि दुखम अतिया अहम् भुमन भ्रमा बद में तब ये संसार है तुम्हारे प्रिय लोग जितना अपना आदमी है वो तुम तो आपको छोड़ चला जा रहे तस्मात प्रिया प्रिय वियोग हो कभी एक बच्चा पैदा हुआ उसका सब जोग हुआ लार पर कर रहे जो चुम्बन कर रहे हो गोदी में लेके हमें पुता है हमारा अच्छा तुम्हारा पोता है कब तक पुता है ये बुद्धि नहीं है विचार नहीं करते ये हमारा पुता है <laughs> पहले जन्म में शायद आप भी उसका पोता थे कौन जाने ठाकुर जी जाने तो तस्माद यस्माद प्रिया प्रिय विजोग जनमो शोकाग निना सकल जनि सूद दुख सदम तदपि दुष्क्षम अत धिया अहम भमो न भ्रमें बद में तबोदास योगम ठाकुर जी आपका दास बना लो मेरे को आर हमको कुछ नहीं चाहिए ये संसार खूब देख लिया हमने ये अपना किसी के साथ जोड़ गया ये बच्चा पैदा हुआ है मेरा बेटा है मेरा पोता जोड़ गया संबंध और कभी ये बेटा ये पोता ये बीबी ये बेटी बेटा सब मर जाता है देखिए प्रिया प्रियो संयोग है प्रिया प्रियो वियोगयोग कभी वियोग होता है कभी संयोग होता है शो काग्नि ना सकल है जोनि सुवाना किसी भी जोनी में जाओ बंदरी बंदरी भी अपना बच्चा के लिए कष्ट होता है हमने देखा आँखों कसम ने। बच्चा मर गया बच्चा को छोड़ता नहीं चार पांच दिनों बच्चा मर गया दुर्गंध है उसको लेके चल रहा है लेके चल रहा है देखो क्या सब एक एक प्राणी का अंदर में अपना अपना जो बच्चा है ये सब सबके लिए कितना कैसा ठाकुर जी बना के रखा है देखो कोई रस्सी का भी बंधन नहीं है कोई चेन भी नहीं है कोई कारागार भी नहीं हो बट स्टिल इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रांग बॉन्डेज हैं? इसको छोड़ा नहीं जाएगा प्रहलाद महाराज जी बड़ा सुंदर सुंदर सब श्लोक बोले प्राय न देव मुनयों सभी मुक्ति का मौनम चरंत न परार्थ निष्ठा नीहना नोक्ष नान्याम तद सशरण भ्रम तो न से प्रहलाद महाराज जी ठाकुर जी को बोले प्राय न देव मुनय स्वामुक्ति कामा मौनम चरण थी विजने नौ परा स्वनिष्ठा अक्सर देखा जाता है कोई अगर भजन करना चाहता है तो संसारी आदमी को छोड़कर एक एकांत जगह में चले जाते हैं है आ, मरने दे कोई सुनेगा नहीं बात एकांत में जाके भजन करते और ठाकुर जी देखो अपना मंगल के लिए भजन करते हम ऐसा मैं स्वार्थ स्वार्थी नहीं हैं नैतान ईता नीह कृपमान ये जो असुर बालक है असुर ये लोगों को क्या कोई उपाय है ठाकुर जी आप छोड़ के इनको क्या सहारा है तो आप अगर मेरे को कृपा दिया तो इन लोगों को भी बचाना पड़ेगा देखो एक भक्तों का संग रहने से कैसा फायदा है ये असुर बालकों को भगवान प्राप्ति का कोई संभावना ही नहीं लेकिन ये प्रहलाद महाराज जी ने आरजी रख दिया आप छोड़ के इन लोगों का कोई रास्ता है देखो तो आपको कीपा कर नहीं पड़ेगा जब प्रहलाद महाराज ने बोल दिया तो ठाकुर जी उद्धार कर दें चैतन्य श्रद्धा में तब है जे वासुदेव दत्तो चैतन्य महाप्र के पास कह रहे हैं कि प्रभु एक पार्थना है आपका चरण चैतन्य महाप्र का कह रहे हैं वो क्या बोले देखो ये जगत में जितना जीव सब संसारी जीव इतना कष्ट मिलता है हमने देखा कभी बीबी बीबी पति से बिछड़ गया है युद्ध बांग्लादेश के जुगदो जो अरे हम तो बच्चा था हम सुने है, हैरान हो गए कहाँ चला गया बीबी कहाँ चला गया बच्चा और जिसको सामने मिला उसको गोली कर दिया एकदम लाइन लगा के पूरा परिवार को गोली करना स्टैंडगान से जब देखा है वो सब बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है वो बोलता है महाराज वह एक दिन गया हमारा तिबिक्कम महाराज पानी में डुबकी लगाकर एक महाराज को लेके आया आपका जो सेक्रेटरी है वर्तमान उनको ले आए उनको लेके ले चुप चुपके से पानी में छलंग लगाया और नदी से डुबकी लगा क्योंकि ऊपर से देखे संत स्विमिंग करके जा रहा है कोई गुली मार दे नीचे से डूब डूब सा कभी कभी सांस लेते थे तो कभी ऐसा ऐसा ताकत था महाराज जी का तिबिक्र महाराज जी उनका जीवन ही थोड़ा लिखने का आदेश हुआ था वो भी लिख दिया असली असिले भक्तिवाल चित्तुक सिंह आज के तो हमको कुछ डायरी फायरी कुछ नहीं दिया जो जानकारी था वो लिखा छोटा बहुत किताब निकला अभी जब महाराज जी का पचास साल पूर्ति हुआ था भक्तों को आदेश किया तो निकाल दिया वो पढ़ने से आपको अच्छा लगेगा बहुत बढ़िया सिद्धांत लेकिन ये है दुर्भाग्य की बात है उसको हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहिए ये महापुरुष का लेकिन किसी का इच्छा न सिर्फ गुरु गुरु गुरु गुरु बोलने से ही हो जाएगा गुरु तो दिखाओ तब तो माने सुंदर वो किताब छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है छोबी इतना सुंदर देखने से आप चौंक जाओगे ये लोग देखे हैं जानते हैं इसका कंप्यूटर में भी है खुल के दिखा सकता जो भी है तो ये ये जो है इसको ये जो असूर वालक हैं इनको आपको कीपा करना पड़ेगा अब तो उपाय नहीं है आप बचाओ इन लोगों को तब उसका वार प्रहलाद महाराज जी को भगवान बोले भगवान वाचो प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो अहम ते असुरोत्तम हे ुर ओसुर खानदान में उसुन खानदान को उजाला करने वाला हिरण्य कुछ बोले तुम मेरा खानदान को उजाड़ दिए अ ठाकुर जी बोले तू ही ओसुर में तेरा माँ पे कोई नहीं है तू तो दिखा दिया अब बोले वरम वृणि स्वाभिमतम तुम्हारा मन में जो बर लेने का इच्छा ये मांग लो काम पूरा उसमें अहम निर्णाम हम ही तो जगतवासी को जेब जो भी हैं कोई का काम पूरा कौन करते हैं यहाँ तक भी गणेश जी कोई देवता जी आशीर्वाद कर दिए वो आशीर्वाद का मसला कहाँ से आया ठाकुर जी का उदर्य ही ठाकुर था। जी तो खुद बोले ये ये जो देवता लोग को अर्चन करते हैं ये हमारे ही हमारा घुमा फिरा के हमसे ही आता है सब वो जानते नहीं है लोग इसलिए मुरक्कम आप ये अर्चन करते हैं बहु देवता को अर्चन करते हैं तो वर मांगो काम पूरे उसमें हम निर्णाम हाँ हमारा जो कृपा है इसके द्वारा आपको वर मिलना वर मांग लो जो भी इच्छा आपका हमारा दर्शन तो फजूल नहीं जाएगा हमारा दर्शन होने माम परितो आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में हमारा दर्शन तो दुर्लभ है और फिर आपको हम मांग आपको बार मांग लो लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत चालू है बहुत चतुर है प्रहलाद महाराज के नारद जी नारद जी कह रहे हैं प्रहलाद महाराज बच्चा होने से क्या है बहुत चतुर है नारद जी बता रहे क्योंकि नारद जी तो गुरु है सब गुरु नारद जी है प्रहलाद महाराज का दुभ महाराज जी का है सब गुरु है नारद उबाचो नारद अभी कह रहे हैं नारद जी महाराज भक्ति योगोस्व तत् सर्वम अंतर वैन भक्ति योगोस्व तत् सर्वम अंतरायो तैयार भक मन मानो ऋषि केशम स्मय मान उबाच जब ये बच्चा समझ गया ठाकुर जी हमको बर लेने के लिए बोल दे बोलभंगो बोल तो ये हमारा भजन का खिलाफ है हम कुछ भी बर मांगे ये उचित नहीं है ये बुद्धि है प्रोलाद महाराज जी हाथ जो करके बोले ठाकुर जी ये तो उचित नहीं हुआ आप बार बार हमें कि हम तो ऐसे लोभी आदमी हैं आप लुभाते हो अरे बर मांगो बर मांगो जो भी मांगो वो पूरा हो जाएगा और कौन ऐसा है कि सारे व्यवस्था है लेकिन लेगा नहीं है को ऐसा प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना कराया नरसिंह भगवान को मा मंग प्रलोभ उत्पत्यासक्तम कामिश त्वैर ये बर लो बर लो ऐसा बोल के हमको प्रलोभित मत करो हम तो ऐसे लोभी लालची हैं क्योंकि हमारा जन्म कुछ खानदान में हुआ है देखो उत्पत्ति खराब है मेरा ऐसा करके आ तत्संग भीतो निर्भिन्नो मुमुक्षताम उपास्य तुम्हारा चरण में एकांत तो ये सब हमको हमको ये सब चीज से एकदम नफरत हो गया कुछ नहीं चाहिए हमको निर्विन्न हमने देख लिया जैसे उस दिन बताए थे कोपिल जी महाराज जी का सामने देवाहुती जी कह रहे हैं, क्या करें निर्विन्न नितुरांग घुमान असो इंद्रिय तर्शनाथ जे नो संभाष्य माने नो प्रपण्यान्धम त अपना बेटा को अभी प्रभु कह रहे हैं तत्व ज्ञान ले रहा है ना बेटा ने बुद्धियों निर्भिन्न निच्रांग घुमान हमारा एकदम हो गया बस हा कुछ नहीं चाहिए निर्भिन्नम निर्विन्नम निचरांग भुमान असत इंद्रिय तर्शनाथ ये जो असत इंद्रिय है काम क्रोध लोभ मोह और माश्चर्यो ये सब जितना सारे हैं है? ये तो है ही है हमारा इंद्रिया जो है इंद्रिय के अत्याचार के द्वारा हम निर्विन्न हो गए जिहा को जो मांगे परोटा खाएगा परोटा दो ये खाएगा ये दो कानों को ये सुने ये इच्छा हुआ है सुनने दो आंखों की ये देखने की इच्छा हुआ बुरा चीज देखो किसी भी हालत से यू कैन नॉट रिजिस्ट योर सेल्फ आपको कंट्रोल करना मुश्किल है इसलिए इसलिए सिद्धांत गोसाई महाराज खूब छोटे से अक्षर में ये जितना सारे संसार का आदमी इनको समझाने के लिए मंदिर का बाहर में बंदरों का बंदरों का हनुमान का ये चित्रपट दे देते थे या तो ये भा, भास्कर लेके जो करता है या कर देते थे एक बाद क्या है ऐसा किए हुए हैं एक बात क्या है ऐसा किए हैं एक बादर ऐसा किए तो इसका माने क्या हुआ <laughs> इसका माने क्या हुआ मैंने खराब को मत देखो खराब को मात सुनो खराब मात बोलो अर्थात इंद्रियों को संयम करने का लिए करने के लिए उपदेश दिया गया लेकिन कौन आदमी संसार में है बोलो ये उपदेश सुन के जाके वो पालन करे है कोई ताकतदार है कोई हाथ उठाओ जो बोले महाराज आप सुन के गया हम जाके पालन करेंगे बहुत कम है बहुत कम पूर्व जन्म का सौभाग्य है वो भी गुरु वैष्णव का कृपा को ले सके तो उसका आनंद में तमाम शक्ति आ जाता लेकिन नहीं तो नहीं है। आता संस्कार हो जाएगा किसी जन्म में होगा सुनना तो विकार नहीं जाएगा सुनना तो हर हालत में कामयाब काम दे जो भी हैं अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हम तो निर्भिन्न हो गया हमको कुछ नहीं चाहिए आपका चरण में हम शरण लगाए और आप मालिक हो हम आपका सेवक है सेवक और मालिक दोनों में अगर लेना हेरा फिर ले, लेने देने का जो संबंध है ये उचित नहीं है इसमें संबंध पक्का नहीं होता गुरुजी हमको ये करे तब गुरुजी को हम जयकारा देंगे तब गुरुजी जी को साथ रहेंगे गुरुजी जी को गुरु जी वैष्णव गुरु, गुरु अगर हमारा सुविधा नहीं देंगे तो किस लिए रहेंगे ऐसा है बहुत कितना हजार उदाहरण चाहिए गुरु वैष्णव हमको सुविधा दें तो ठीक हम रहेंगे गुरुवेश सुविधा नहीं तो किस लिए रहेंगे क्या करे हमारा ये विचार है गुरु वैष्णव का साथ रहने से क्या फायदा मिले इसका कोई जानकारी है ही नहीं अगर होता तो वही कभी भी हमको छोड़ नहीं जाते संभव नहीं जानकारी है ही नहीं अज्ञान है चलो कोई बात नहीं ऐसा करके प्रल्हाद महाराज जी वर्त तो नहीं मांगा फिर भी ठाकुर जी क्या कर ठाकुर जी बोले ठीक है प्रल्हाद तुमको सिंहासन में बैठना पड़ेगा एक बात आता है सिंहासन ये नाम क्यों हुआ कब से सिंहासन हुआ हो तो चियार है कुर्सी है लेकिन सिंहासन कब से हुआ जब हिरण्य को उद्धार करके फिर नरसिंह भगवान खो तो सिंहासन में बैठा था तब से ये जो प्रवाद है बात चलते सिंहासन में बैठो सिंहासन में विराज ठाकुर जी के सिंहासन ये शब्दों तब से आए हैं उसका पहले सिंहासन के सिंहासन सिंहासन में विराज भगवान अभी ये जो ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मा जी को थोड़ा मेडिसिन दिया दबा दिया ब्रह्मा को बोले देखो नैवम विभो ओसूरनाते प्रदेय पद्म संभव बरह क्रूरो निसर्गाम अहिनम अमृतम यथा हे विभो हे पद्म संभवो तुमने के ऐसा वर दिया था देखो इतना खतरनाक हो गया देखो कितना झमेला हुआ कभी भी ऐसा क्रूर जिसका स्वभाव बड़ा निष्ठुर है ऐसी आदमी को ऐसा वर नहीं देना चाहिए था ये तो सांप को जैसे अमृत पिलाना का बराबर हो गया अब क्या कहें ऐसा करके ठाकुर जी ब्रह्मा को शासन किए और ठाकुर जी अंतोद्न हो गए प्रहलाद महाराज सिंहासन में बैठे बहुत दिन तक सिंहासन पालन किए बहुत दिन तक उसके बाद प्रहलाद महाराज को तो कोई असुविधा नहीं प्रहलाद महाराज का कोई डर भी नहीं है प्रहलाद महाराज शासन किए सब कुछ किए और उसका जानते ही हो प्रहलाद महाराज का बेटा बीरोचन है बीरोचन का बेटा है बली महाराज ऐसा चलते है ये खानदान में चलती हैं अब ठाकुर जी का वर है तुम्हारा खानदान में किसी को मारेंगे नहीं इससे बान बनासुर को भी मारे नहीं बोली का बेटा जो बनासुर उनको भी मारे नहीं बोले हम तो सास्ती दिया उसको इसका अभिमान हो गया शंकर भगवान को बोले गुरुजी है शंकर गुरुजी जी शंकर भगवान को शंकर भगवान भजन करते और अपना भगवान को बोलते हैं तो आपका ये जगत में कोई नहीं है जिसका सभी हजारों हाथ है मेरा खुजली हो रहा है आप थोड़ा तो लड़ो हमारे साथ बोलिए री हमारा साथ लड़ेगा तू ए? ठीक है तेरा ये अभिलाषा पूर्ण होगा जल्दी जा फिर आगे चल के आप ठाकुर जी का था लड़ाई बाद में है दसम स्कंद में आएगा देखोगे ऐसा करके प्रहलाद महाराज का बड़ा भारी प्रसंग है तो अभी ये सप्तम स्कंध में नारद जी महाराज ये प्रसंग ऐसा ऐसा है आप ध्यान नहीं दो तो बिछड़ जाएगा देखो ये परीक्षित महाराज सुखदेव सुखदेव को गो गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं इसी बात को उठाकर सुतदेव गोस्वामी सोनकादि ऋषि को कह रहे हैं अब सुतदेव सोनकादि ऋषि उठाते हैं फिर बात को क्या मैत्र ऋषि विदुर को बताते ऐसा करते करते आपका आपका दिमाग खराब हो जाएगा <laughs> तो ये जो ये सप्तम स्कंद शुरू किया तो काल ऐसा क्या किया था जुधिष्ठिर महाराज को नरद उत्तर दे रहे याद है आपको खुल के देखना और काल का विचार का साथ आज का जो पहले शुरू किया उसको ऐड कर देना नहीं तो उल्टा समझेगा लोके तर्क करेगा तो जो भी है जूय निलोके वत भूरिभागा लोकाम पुनः मुनयो विजंती जेसा गृह ना वसती साक्षात परम ब्रह्म मानु सलिंगम क्या बोल रहे जुयम नीलो के बत भागा रिभागा नारद जी कह रहे हैं जुशी महाराज को देखो इस दुनिया में आपका आप लोगों का मापिक सौभाग्यवान कोई कोई नहीं है बोले क्यों के बतूरिभागा लोकम लोकम पुनाना मुनयो विजंती क्योंकि आप लोगों का घर में हर वक्त मुनि ऋषियों का आना जाना है, है ना हर वक्त मुनि ऋषि आते जाते हैं जब भी हम लोग देखे राजा का पास धनी का पास संत महात्मा को जाना नहीं चाहिए लेकिन इधर क्यों जा रहा है बोले ये तो साधारण राजा नहीं है ये खानदान पूरा भक्त है वहां भक्त है ना कृष्ण का इसलिए मुनि ऋषि जाते हैं जी एमन लोके बर बतूर भागा लोक अक पुनाना मुन यो जेसाम गृह ना अवसती थक्षात गुरु स्वलिंगम जेसा गृहाना बसती थि साक्षात जैसा गृहाना बसती साक्षात जिनके घर में ठाकुर जी मनुष्य लिंग धारण करके विचरण करते हैं दादाजी हमको ये सेवा दो दादाजी पाये लगी पार में माथा देते हैं। लिखा है जुधिश्चिर का चरण में भगवान श्री कृष्ण माथा ऐसा लगा के करते। भीम का भी अब सोचो किस लिए भगवान है भगवान किस लिए है आ देवता लोग को भगवान बोलो कैसे थोड़ा भाभी थोड़ा भाभी इधर उधर उधर सात का बस देगा लंबा चौड़ा चाट पकड़ा देगा हो जाएगा तुम्हारा जिंदगी देखो इंद्र जी है ना जी का जज्ञ बंध हुआ इतना गुस्सा हुआ कि पूरा ब्रज को मारने के लिए तेरा तेरा हिम्मत है ब्रज को मारे अब आएगा गोवर्धन पूजा सुबह में अलग रात को तो है ही है कथा सुबह में गोवर्धन के बारे में गोवर्धन का चर्चा होगा जो इच्छी जो आदमी की इच्छा है तो आएगा एक भी है तो एक को ही बोलेंगे ऐसा कोई बात नहीं सुनने वाला इधर है नहीं कम है तो ये जो है इंद्र भगवान इंद्र जी का इतना गुस्सा हो गया तो उसको क्या किया बोले पूरा खत्म कर दो तो बच को क्या हिम्मत है बोलो तो अ किसों के कितना गाली दिए स्त है मूर्ख है हैं ऐसा करके गाली दिए कृष्णों को बोलो क्या हिम्मत है तो देवता लोगों को पूजा करो तो ठीक है आज थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा बास हो जाएगा लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं है चैतन्य मापो को बुला एक बार जिंदगी में बुलाओ वो भी तुम्हारा लिए काम बन जाएगा एक ही बार हा गौ हा हो जाएगा तुम्हारा काम ऐसा नहीं है दुनिया में नहीं है <laughs> लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हैं कोई नाम लेना नहीं चाहते है अभी जो नारद जी जुधिष्ट महाराज जी का साथ ये जो, लो, जो समाजधर्मो, समाजधर्मो, लोग ये जो समाज धर्म हो समाज धर्म हो लोकधर्म सारे ये सब बहुत सारे स्त्री धर्मों संसारी जीवों के लिए सारे ब्रह्मचर्य जो कैसे पालन किया जाता है ब्रह्मचर्य का कैसे कैसा कर्तव्य है ये सब बारे सुंदर बताया बहुत सुंदर लेकिन कौन सुने सुने तो हमारे पर गुस्सा भी हो जाएगा है ये सब बताते हैं महाराज अच्छा बात नहीं जानते <laughs> ये लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य के रकम पालन करवे तब तो ऐसे ब्रह्मचर्य होते पा ऐसा करके नारद जी बताएं गर्हस्थ हो ब्राह्म संयासी ब्रह्मचारी फिर गृहस्थी के लिए क्या क्या धर्म है स्त्री जाति इनके लिए क्या कर्तव्य है समाज धर्म लोक धर्म सारे सुंदर इधर बता दिया और नारद जी बताएं देखो आप तो गुरु का गुरु को गुरु को अब प्रभुपात सुंदर बोलते हैं भले आजकल गुरु को नाकच कर देंगे नाकच जानते हो डिसमिस कर देंगे थोड़ा वो सार्थ कहानी हो ये गुरु को फेंक देंगे डिसमिस कर देंगे गुरु को पौपा का वानी इधर नारद जी बोले देखो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनो दान तो गुरु हितम हैं आचरणों दासवत दासबत नीचो गुरो सुदृढ़ गुरुचरण में तीव्र अनुराग के स्वाद गुरुकुल में जब वास करोगे सर्व इंद्रियो दान तो शांत जानते हो शांत होंतरे को बना वसुना सक बिना इसको शांत दान तो चे बाहि बहिर्ंद्रियो सब संयम अंतर इंद्रियो बहिर्ंद्रियो सारे ये सब संयम होना जरूरी है आ गुरु का कैसे हित किया जाए गुरु का खिलाफ मत जाओ कभी भी आचरण कैसे करे जैसे घर में किसी को दास रखा जाए नौकर जानते हो घर एक किसी को कितोदास रेखे छो आप गुरुजी हमारा बोलते थे बोले गुरु का पास शिष्यों को कैसे रहना चाहिए गुरु तत्व तो तो क्या है उसके प्रवचन होने के बाद हाथ जोड़ के बोलते हम तो हमने तो बता दिया लेकिन हमारा शर्म आ रहा है क्योंकि ये लोग सोचेगा कि हम ये लोगों को हमको सम्मान करने के लिए बोल रहे हैं ऐसा बोलते थे विराम लेकिन तत्व ये है अगर तुमको तत्वज्ञान चाहिए तो तत्वज्ञानी महापुरुष गुरु वैष्णव के साथ तुमको ऐसा ही रहना चाहिए थोड़ा सा भी खिलाफ हो जाए हैं अपने ये किया बस हो गया उससे तो अच्छा दूर रहो हम प्रार्थना करते हैं। देखो जो सब पहुंचा हुआ संत महात्मा उनसे दूर रहो बगल में रहो तो कुछ दोस्त दर्शन करो तो सत्यनाश हो जाएगा तुम्हारा इससे दूर रहो दूर से हरी का तो सुनो और पालन आदेश को पालन करो ये अच्छा है बगल में रहो तो उल्टा हो जाए बहुत कम आदमी है इसको पिटाने का बाद भी एकदम बहुत पिटाया फिर भी वो बोले हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर ऐसा है थोड़ा बहुत कह दिया आप रहो हम चले हो गया ना गुरु गुरुसेवा वैष्णव सेवा थोड़ा बहुत कर दिया कड़ा बात बोले आप रहो हम चले अब ठीक है अब कहाँ मिलेगा सेवक <laughs> सेवक कहाँ मिलेगा लेकिन गुरु वैष्णव जो है वो डरते नहीं जाना है तो जा ऐसा गिजी का चरण में तेल नहीं लगाते अभी जो है सप्तम स्कंद में ये सब चर्चा चल रहे हैं पूरा प्रहलाद महाराज जी अभी प्रहलाद महाराज जी का बात प्रसंग आया उसका बाद ये संन्यास आश्रम फिर उसका बाद तुम्हारा बाण प्रस्तो कैसे कैसे किया जा सकता है इसका बारे में लंबा चौड़ा सुंदर उपदेश है नारद जी ज्योतिषील महाराज को दिए हैं इसका बारे में अभी आपका श्रीमद भागवत जी महाप्राण की जय अष्टम स्कंधो आ रहा है हैं प्रथम उद्याय इधर राजा परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को स्वयं भविह गुरो वंशोयम विस्तारा श्रुत हो त्रो विश्व श्रीआम सर्गो हैं मनो नन बदसो न मनन तरे एक, एक करके सब वर्णना किया इधर जैसा वंश का वर्णन किया मोनू का वंशो ये सब सारे पहले बताते आए हैं इतना वंशो करते करते वंशों का थोड़ा वर्णन किए फिर उसका बात कह रहे हैं जो हरी बोल के हरी ये देखो हरी जो है ये जो हम जो हरी गजेंद्र को उद्धार किए ये कैसे आए इसका बारे में है वो हरी जो है गजेंद्र को उद्धार किए थे वैसा अब बोले ये राजा बोले जब बादरा तत्त्य सो तुम इच्छा मही वयम हरिर्था गजपतिम ग्राहो ग्रस्तम अमुमचत ये जो गजेंद्र हैं गजेंद्र को कैसे छुट कैके छूटी दिया कष्ट से ये सब हम सुनना चाहते हैं ये तो बड़ा भारी आश्चर्य का बात है तत्कु तो महत्पुण्यम धन्यम सस्तायन शुभम यत्रो यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि जहाँ ही, ही हरि का वर्णन है वहां तो कोई साधारण बात नहीं होगा बड़ा आनंद की बात होगा अब थोड़ा ये कहानी बताओ कैसे कैसे ये हुआ था बोले महाराज बात यह है एक सुंदर आशित गिरिवरो राजंग स्त्री कूटो इति खिरो खीरो देना अवृत श्रीमान जोजना यूतो एक तिकुट बोल के जो जगह है पहाड़ नाम भिखा तो एक पर्वत है उनकी चारे इलाका जो इतना सुंदर है इसका बड़ा भारी वर्णन किए फूल फल एकदम पेड़ पौधा से ऐसा सुंदर है जो वो वाक्य में प्रवचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता इतना सुंदर है उसमें एक ये जो गजेंद्र है हाथी हाथी तो बहुत है एक गजेंद्र का बारे में बताइए ये गजेंद्र रहते थे भले ये कैसा है भले इसका इतना पावर था जो जंगल में ज़ इतना ज़ ज़ यदि अगर कोई सुने उसका आवाज़ सुने तो जितना सारे शेर है जितना सारे बाघ है हिंसन सब दौड़ के भाग भाग जाते थे भाग जाते थे ऐसा पावरफुल साधु ये था हाथी हा, हा, गजेंद्रो जी इनका शक्ति ऐसा है डर के मारे सारे भग जाते थे कोई आते नहीं वो सुना तो बस गजेंद्र आ रहा है आवाज सब दौड़ लगाए बस अभी ये गजेंद्र क्या है भले अपना बच्चा बीवी सबको लेके ये जो तालाब है सुंदर बड़ा पुष्करनी ये छोटा मोटा नहीं है इस पर उस पर देखना मुश्किल है इतना अब चिलका हर्द में गए थे चिलका ह्रद चिल्का हौद नहीं गए इस पर उस पर कैसे देखोगे चिल्का चिलका नहीं जानते इतना बड़ा चिल्का में चिल्का रोक ये समुंदर का है समुंदर का पानी से ही बना है दक्षिण में में जाने का टाइम देखने को मिलता है वो अपना बच्चा आदि सब लेके बीबी को ले बीबियों को लेके ये हृदय में नहाने के लिए आए नहाने ना, ना, के लिए आए और पहले भी नहाते थे आज दिन ऐसा हुआ को जो नहाने के बहुत नाले थे एकदम अपना पानी पीना नहाना बहुत सुंदर इसी अवस्था में एक ग्राह अर्थात कुम्हिर आके उसका पैर को पकड़ लिया ऐसा पकड़ लिया तो चिंतित हो गए रे इतना दिन इधर नहाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता आप कौन पकड़ लिया देखे अरे राम राम ऐसा अवस्था है आतुर हो गया इतना बलशाली है ओले से क्या है हाथी तो पानी में उतना पावर नहीं है और अगर जिस जगह देखोगे सोरा स्लैंटिंग है ऐसा उसी में हाथी डरता है हाथी को थोड़ा बहुत ऐसा जगह दो ना हाथी बहुत सावधानी से एक पैर देखे बोले गिर जाए तो बस गया देता नहीं वो सावधानी से हाँ हाथी बहुत डरते हैं अब ये हाथी जो हैं गजरा जो हैं बड़ा मुश्किल अब चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन वो छाड़े तब ना ऐसा जोर जबस्ती पकड़ के रखा है कि ये छोड़ने वाला नहीं है क्या करें अभी गजेंद्रो देखते हैं तो छोड़ेगा नहीं और खींचतान के बहुत सारे जोर जबरस्ती अपना जो बीबी है बच्चा है सारे उसको सूट पकड़ के खींचा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया जब ऐसा हुआ बिकिस्मानस जले अब सीध तो विपर्जय अभूत सकलम जलो कसहा गजेंद्र क्या किया तत् तो तो गजेंद्र सो मनो बलौ जसाम काले न दीर्घे न महान अभुतभ गजेंद्र का जो पावर था मन का शरीर का सारे आस्ते आस्ते क्षय होते रहा तो हम तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता क्योंकि विकृत स्वमानस जले ये तो जल की प्राणी है जल में उसका क्षमता ज्यादा है वो भी एक कुमिर ऑर्डिनेरी कुमर तो नहीं है ये साधारण कुमिर तो नहीं है ये भी इसका भी राज है हाथी का भी राज है ये भी ऑर्डिनरी हाथी नहीं है कौन है ये हाथी इसका बारे में थोड़ा बता दे तो सुनने के लिए मजा है ये हाथी जो है ये इंदोद्द महाराज बोल के एक राजा थे दबिड़ देश ये का ये भजन करने के लिए मलाचल पर्वत में गए और बैठ के भजन कर रहे थे सुंदर और इतना सुंदर भजन कर रहे थे उसका अब वहाँ अगस्त जी आ गए अगस्त जी आए तो जब अगस्त जी आए शिष्य भिष्य लेके आए और जब गुरु वैष्णव आए तो आपका क्या काम है उसको अपमान करना कि उठ के खड़ा होना नियम है तो उन्होंने भजन कर रहे थे और देखा कि अगस्त जी आए शिष्य परिकर के साथ लेकिन उसको सम्मान नहीं किए वो सोचे कि अपना भजन थोड़ा खत्म हो जाए थोड़ा फिर उसका बाद हम कर लेंगे ये तो साधु गुरु वैष्णव आते ही रहते हैं उसमें क्या भजन है ये क्या किया उन्होंने उठ के खड़ा नहीं हुआ सम्मान नहीं किया तो इससे क्या अगस्त बड़ा गुस्सा करी जैसे नारद जी गुस्सा हुआ देखोगे दसम स्कंद में आएगा नल कुबेर को ऊपर सांप दे दिए ये तो इन लोगों का जो गुस्सा है तो इसको शास्त्री देने के लिए तो बोले ऐसा बुद्धि है तेरा हाथी जैसा ये दुर्वा दुर्भाषा जी जैसे माला दिया था दुर्भाषा से माला दिया इंद्रो को इंद्र ने वो माला क्या किया खोल के ओरावत को पढ़ा दिया अरे वो तो हाथी है चाहे वो ईरावत है जो भी है तो हाथी उन्होंने क्या किया सुण दे माला को पकड़ा और तोड़ के माला का ऊपर पैर दे दिया बस देखा तो हो गया दुर्भा जा श्रीभष्ट हो जाएगा इसलिए माला का कभी अवमान मत करो माला फूल माला, माला को लेके इधर मत रखो किसी ने माला दिया हम देखता बार बार देख किसी को सिखाए कैसे माला लेके इधर रख दिया इधर तो पैर का धुलिया सब कोई का या तो माला नहीं लेना या माला लेना तो माला का सम्मान करना नहीं तो उल्टा हो जाएगा आयु खोए बहुत सारे हाँ। ये सब महापुरुषों का अपमान होने से आयु स्त्रीयो यशो धर्मो लोकाना आशीष एव हंति श्रेयंसी सर्वाणी महत् अतिक्रमा महत व्यक्ति का अपमान होने से आपका आयु चला जाएगा श्री सौंदर्यो बिगड़ जाएगा आपका सौंदर्यो आयु श्री हो यश यश जो कमाए हुए यश ये खत्म हो जाएगा आयु श्री हो यशो जो, जो धर्म कमाए हो वो भी खत्म हो जाएगा और जितना बुजुर्ग लोग, लोग बड़े आदमी आशीर्वाद दिए थे वो भी खत्म हो जाएगा देखो आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकान आशीष एवचो हंति श्रेयां सर्वाणी महादतिक्रमा कभी भी महात्पुरुषों को वाक्यों के द्वारा अपना आचरण के द्वारा या किसी भी हालत से या आपको आप समझा नहीं उसका अपमान हो गया ऐसा भी हो सकता है उसमें भी आपको फल मिलेगा गुरुजी को हमने पूछा था गुरुजी वो तो समझा नहीं अपमान हो गया बोली ये वैष्णव अपराध है यह पाप होता तो छुटकारा हो जाता एक लड़का केसी घाट में जब हम रहते थे हमारा लिया हुआ था अभी भी है एक लड़का बड़ा बुद्धिमान लड़का उसका नाम था असीत बड़ा दिमागदार लड़का बांग्लादेश से आया था गुरुजी के चरण में और बड़ा अच्छा स्वभाव भी अच्छा है विनम्र अब हम घर में बैठ के ट्रांसलेट कर रहे थे अचानक ब्रजवासी लोग आके कर, बाबा बाबा गिर गया गिर गया बाबा गिर गया हम कौन गिर गया फिर हम मतलब बाहर में आया देखिए ये लड़का बहुत शीतल है ठंडा है वो लड़का ऊपर से पूरा किश्ती घाट का ऊपर से पत्थर का ऊपर गिर गया ऊपर से कहाँ हाय राम उसका सर पे दो टोपी था मांकी कैप है ना दोनों था उसका व्याकरण किताब बंदर ने लेके गया और बंदर को हटाने गया बंदर उसका आक्रमण किया उन्होंने गिर गया लंबा था वो पूरा ऊपर से बास उसको लेके हो गया उसका पीछे हमारा कितना पैसा बर्बाद हुआ कितना समय है वैष्णव समय देना पड़ा फिर वो पागल हो गया उसका तो डेथ नहीं हुआ लेकिन पागल जैसा हो गया तो उन्होंने जब पानी दे रहा था उसको बहुत बदमाशी कर रहा है वो सुनता नहीं हमको छोड़ दो ऐसा करके तब तो पानी देना शुरू कर दिया सब वैष्णव लोग उसका सर पे तब तो वो गाली दे रहा है तो गुरुजी ऊपर से बोले खून गाली कह रहा है मतलब अस्तित कृष्ण अरे अपराध हो गया बड़ा अरे महाराज उसका तो दिमाग नहीं काम कर रहा है अभी बोले होने से क्या है तो एक वैष्णव अपराध पाप होने से कोई नहीं लगेगा तो वैष्णव समाज है जान के ये अज्ञान अज्ञान के द्वारा किसी भी अपराध जो है ये भोगना पड़ेगा इसे बड़ा सावधानी से अपना भजन जीवन की कर, रक्षा करने का कोशिश कर रहे जो, जो अपराध उठे हाथी माता उपारे ज, उपारे बात छिंडे जाए सुखी जाए पता यदि वैष्णव अपराध हो तो आपका जो भक्तिलता का बीच भक्ति लता का भक्ति लता है ना ऐसा करके भक्ति लता ऊपर में जाए है ना ऊपर में जाए ये ब्रह्मांड विराजा ब्रह्मांड भेदी जाए तदुपरी तो वैकुंठ लोग वैकुंठ का ऊपर तदुपरी तो गोरख वृंदावन वहाँ कृष्णचरण कल्पिखे कॉरे आरोहन लिखा है ना और सारे हैं हम भूल गया थोड़ा याद, याद है थोड़ा याद हो जाएगा बाद में तो ऐसा करते करते इसका अपराध हो गया इसलिए अपराध किसी भी जान जाने अनजाने करो उसमें आयु भी खत्म हो जाएगा सावधान और सदाचार पालन करोगे गुरु विष्णु का आदर करोगे तो आयु भी बढ़ते चलेगा ये नियम है अभी इधर जो है अभी ये जो उठ के खड़ा नहीं हुआ उठ के सम्मान नहीं किया तो इन्होंने साफ दे दिया जा तेरा तो, तो हाथी का मापी बुद्धि दे रहा है तेरा तो हाथी जैसा बुद्धि है जा हाथी जो निप्त हो गए जा अरे महाराज पैर क्या किया जाए अब तो साफ तो दे दिया अब क्या किया जाए फिर उसके बाद बोला ठे ठाकुर जी तेरे को उद्धार करे ये भी तो साफ नहीं हुआ अभी ये तो आशीर्वाद ही हुआ स्वयं हरि आए हैं उधर करने के लिए अब ये जो कुम्हिर है ये कुम्भिर कौन है ये नामक गंधर्व थे ये अहंकार के द्वारा उप गया था उन्होंने पानी का पानी में मजा कर रहा था और देवल ऋषि देवल ऋषि उसी पानी में नहा और तर्पण आदि करे बैठ के सुंदर और पानी का अंदर में आके उनका देवल ऋषि का पैर को खींच रहे करके जब देवल कौन है कौन है ऐसा करके चिल्ला रहे तो ही ही ही करके हंसा इतना हिम्मत है तेरा पैर को खींचा अरे तेरा तो बुद्धि खराब हो गया भजन कर रहा है और पैर को खींचा वो तेरा तो कुम्भिर का मापी बुद्धि है जा कुमीर हो जा सांप दे दिया ये मजा कर रहा है इतना बड़ा महापुरुष के साथ ऋषि मुनि है उनके साथ मजा कर रहा है तो चका दिया मजा को एकदम जा कुमिर हो जा तो रोना धोना सुर कर महाराज बच्चा तो करते ही गलती क्षमा कर दो क्या करे चिल्ला शुरू कर दिया तो बोले ठीक है काम कर तू जब भक्तराज का पैर पकड़ के रखेगा बिल्कुल नहीं छोड़ना तब तो ठाकुर जी आके तिरक को कर देगा तो ये जो हु है वो जानते गजेंद्र है ये भक्तराज है ये तो साफ लगाया लग गया तो इनका पैर को पकड़ के रखा है वो जानते है ये पैर पकड़ने से हमारा समाधान हो जाएगा बिल्कुल पैर को नहीं छोड़ना पैर को पकड़ के रखा है और ठाकुर जी आ जाएगा अभी देखोगे जब देखा गजेंद्र किसी भी हालत से हमारा मुक्ति है नहीं जो पकड़ा है जैसे वो साधारण कुमेर नहीं है वो सोचा अभी क्या किया जाए बड़ा चिंता में गिर गया सब सब जितना सारे बेटा बेटी कितना दिन तक रहेगा हैं? ये जो खींचतान हुआ दिब्बो हजार साल है जो लड़ाई इसमें कितना बच्चा बिना खाए रहेगा का सब खाने पीने के लिए चला गया सब इतना दिन तक पापा पापा बोला था अभी गया सब <laughs> सब बच्चा सब गया और सब बीबी भी, भी, भी गए गई सब अभी ये तो इतना समय तक लड़ाई हुआ अब क्या करे फिर वो थोड़ा ठंडा हुआ बोले तब तो उपाय है नहीं भद्रायणीच एवं व्यवसित बुद्धा समाधा यदि अभी बोल रहे हैं गजेंद्र थोड़ा चिंता में पड़ गया जब कोई रास्ता नहीं है तो अब क्या करोगे थोड़ा बहुत एकांत में बैठ के चिंता करो क्या करना अभी तो कुछ नहीं हुआ हमारा जो समाधान दिखता नहीं हम क्या किया जाए तब तो उसी समाने बादर सी बातरा चो एवं व्यभूषित बुद्धिया समाधाय मनोहृ जजाप परमम जप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षितम जब ऐसा किया चिंतन करके देखा हमारा तो कोई समाधान है नहीं तब वो क्या किए वो परम पुरुष का आराधना कि देखो कृष्ण भजन कभी भी फजूल नहीं जाते कृष्ण भजन एकमात्र दूसरा कोई देव देवता का भजन करो कुछ भी करो इसका कोई माने नहीं है लेकिन भगवान का भजन करो तो ये भजन कभी भी फजुल नहीं जाए शायद इस जन्म में भजन ठीक नहीं हुआ तो अगले जन्म में आपको सुजोग मिलेगा गीता में भगवान ने प्र वादा किया इस जन्म में अगर सिद्धि नहीं हुआ भजन में तो अगले जन्म में भी आपको सुजोग दिया जाएगा आप भजन करोगे फिर आगे चलोगे अर्थात ठाकुर जी किसी भी हालत से आपको छोड़ेंगे नहीं जरा सा भी संबंध हो गया ये संबंधों को ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं चाहे आप उल्टा कर दिया कुछ भी किया धीरे धीरे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में धीरे धीरे ठाकुर जी आपको रास्ता दिखाएंगे जो भी है अभी ये देखो ये जो गजेंद्र पहले जन्म में जो भजन किया था इसका भजन का तो प्रभाव तो है ही है परमपुर उसको भजन किया था वो और भजन नहीं किया था तो वो याद आ गया अभी हाथी जन्म में भी उसका याद हो गया हम तो आ, उस जन्म में हम इंदुदम्न राजा थे और थोड़ा बहुत मुझसे गलती हो गया था इसी कारण हमका हाथी जन्म मिला अब हम तो भजन करते थे जजाप परम जप्यम प्राग जनमान शिक्षित पूर्व जन्म में जो शिक्षा हुआ था मंत्रों का बस ये इसको उच्चारण करना शुरू कर दिया अब बोले ठाकुर जी क्या करे श्री गजेंद्रवाचो गोविंद अब कर रहा है ओम नमो भगवते तस्मी ये चिदात्मक पुरुषाय आदिजा परसाया भी, भी धीमह ओं ओं ये जो एकाक्षर मंत्र युक्त होने से ये मंत्र भी होता है हैं ये देखो ओं नमो भगवते तस्मै यतो तो एक चिदात्मक चीद और प्राकृतिक जगत में जो चीज जगत जो विराजमान है जो आपका सोचने का बाहर है आप अगर सोचेंगे महाराज ये सब मरने के बाद कहाँ जाए कोई ठिकाना है नहीं यही भोग लो कौन जाने कहाँ जाए लेकिन गुरु वैष्णव का पक्का विश्वास है वो जानते हैं पूरा प्रमाण है ये शरीर को छोड़कर आप जहां जाओगे इस जगत में जो सुकुज है वहां जाने से तो आप तो आप सोच भी नहीं सकते वहां क्या कुछ है यहां ये सब देख के आपको पगल होना पड़ता मैंने महाराज या तो बहुत सुखी है मैं लेकिन वो जो वैकुंठ जगत है उसमें क्या है ये आपको पता नहीं है इससे आपको जाने का इच्छा नहीं होता समझा मेरा बात आपको वैकुंठ जगत में जाने का इच्छा क्यों नहीं हो रहा क्यों इच्छा हो रहा मुकान में रहो महाराज आप चाहो यहाँ रहो आनंद लो लेकिन आप जानते नहीं हो कि ये आनंद नहीं है ये सुख नहीं है सुख का स्वरूप आपको मालूम नहीं है इसीलिए आप इसी में सुख मानते हो ये सुख नहीं है जब वास्तव सुख आपको मिलेगा तो आप बोलेंगे महाराज हमारा माफी छागल और पागल कोई नहीं था इससे हमने अपना जिंदगी का समय बर्बाद किया जब मिलेगा जब तक ये आनंद नहीं मिलेगा तब तक तो आपको भगवान गीता में जब भी जब भी भगवान गीता ने गीता में भगवान जी खुद प्रतिज्ञा की जद गत्या नवर्तन थे तद ध्याम ठाकुर जी ने गीता में पक्का बता दिया देखो जहाँ जाके तुम्हारा तुमको ये कष्ट भरे दुनिया में आने का और दरकार नहीं होगा तभी कोई विश्वास करे और वो बोलता ही है ठाकुर जी गुरु वैष्णव ऐसे ही बोलते हैं उसका काम ही है बोलना अरे महाराज विश्वास करो विश्वास करो जिस जगह आपको भेजा जाएगा भजन का बाद, वो आप सोच भी नहीं सकते ये आनंद हम बता नहीं सकते शब्दों के द्वारा यहाँ क्या क्या है चट्टी पेशाब और रक्त का बीबी -बी बच्चा ये तो है लेकिन वहां क्या है वहां आपको थोड़ा झांकी मिले तो पागल हो जाओगे आकबर बादशाह को मिला था आकबर बादशाह को मिला था आपका सौभाग्य अकबर आग, बादशाह मापीक भी नहीं हो सकता हो सकता कम से कम अकबर वश् का मापिक आपका सौभाग्य हो जाते तो भी काफी है ये सनातन गोसाई रूप गोसाई इन लोग को बहुत प्यार करते थे हरिदास ठाकुर हरिदास ये हमारा ये हरिदास नहीं, उधर में बाकी बिहारी को प्रकट के निधुवंश से तो अकबर वाशाह जाते थे साधु का पास ननवत करते थे धूली लेते थे और बोलते थे क्या सेवा बताओ हमको सोनातन तो गोसाई महाविरक्त हैं सोनातन तो गोसाई को बार बार जाके वो गोसाई जी कुछ सेवा तो बताओ हमारा जिंदगी क्या काम होगा अब सेवा बताओ सोनातन जी कुछ सेवा है नहीं हम तो ऐसे ही ऐसे ही है हम बिका करके ठाकुर जी को भोग लाया कहा था, क्या सेवा तुम तो मंदिर है है मंदिर तब तक बन गया था तो गौसाई जी बार बार बोल रहे हैं तो जब इतना बार बोल रहे हैं तो गोसाई जी वो ठीक है एक काम करो हम जो जमुना पानी लेने के लिए सीढ़ी से उतारते हैं वो सीढ़ी टूट गया वो जगह देखो नीचे उसको थोड़ा मत कर दो उसका सेंटीमेंट बन लग गया अरे हम इतना बड़ा बदसा है भले ही वो बोलते कोई सेवा नहीं है लेकिन ये तो मेरा अपमान ही है हमको बोलो थोड़ा मरम्मत कर दो सीढ़ी को बोले महाराज हम मरामत करें आप सीरी को बोले हाँ वो देखो बोले अंगुल देखे जब दिखाया तो अकबर वस्ता का चक्कर आ गया अरे क्या देख रहे हैं वृंदावन के झांकी दिखा दिया देखा एक एक सीनी में हीरा मोती जेबर सब लगा हुआ है जो वृंदावन में जो बैदुर जमुनिया आदि सब और प्राकृत ये प्राकृतिक जगत का स्टोन नहीं है प्राकृत जगत में वो एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो हमारा हमारा शनिचर का दशा आया है हमको थोड़ा नीला दे दो या तो पोखराज दे दो गुड़ी जी गए बृहस्पति ये नहीं है ये दिव्य मणि है ये जब अकबर वस्ता देखे तो पागल हो गया और पैर पकड़ा अब कभी आ दोबारा हम ऐसा नहीं बोलेंगे हमको क्षमा करना हमारा बाप का हिम्मत नहीं है पूरा राज्यों का हम बिक्री करें तो आपका ये मरम्मत हम नहीं कर सकता हमको क्षमा करो हम सेवा करने का लायक नहीं है दिखा दिया देख तो इतना अभिमान है ये वृंदावन है वृंदावन में संत महात्मा ऐसे ही पेड़ का नीचे हम लोग सो जाते हैं देखे नहीं है इस सब अवस्था में हमको हैं अब इधर राजा का माफी बैठे तो ये आनंद अलग है ये आनंद आपको हम वर्णन नहीं कर सकते ये आनंद जो है भोजब से घर में दो रोटी शुद्ध जगह में और भजन करना जंगल में अनुभव करना ये कोई गप नहीं है अनुभव नहीं है तो उसका हरिकथा प्रवचन कोई काम नहीं है अनुभव होना चाहिए अपना डायरेक्ट फीलिंग तब अभी ये अभी ये प्रार्थना कर रहे है गजेंद्र <clears throat> ओम नमः भगवते तस्म यते यत ये अपरागिक जगत में जो चित जगत है अपराधी जगत में चित जगत है साइंटिस्ट लोग भी ये मान लिया है बात को साइंटिस्ट लोग ये बात को मान लिया चीज ये वस्तु को वो लोग समझते नहीं लेकिन वो लोग विचार करके बोले देखो जब दिन है तो उसका विपरीत रात है अच्छा है तो बूढ़ा है जब भी कुछ चीज़ देखो तो उसका विपरीत है तो ये मैटर जो है मैटर मैटर है ना ये सब चीज़ मैटर है तो सब मैटर का विपरीत क्या है एंटी मैटर साइंटिस्ट जो बोलते हैं मैटर जब है तो जरूर एंटीमेटर है एंटी मैटर एंटीमेटर वो लोग तो व्याख्या नहीं कर सकता चीत पीते सब उसको दिमाग में नहीं आता की जैसे क्या है और बोलते हैं देखो हमारा मैटर है तो एंटीमेटर जरूर है शायद हमारा खोपड़ी में नहीं आ रहा है लेकिन एंटीमेटर है वो एंटी मैटर जो है उसको ही हम लोग चीत जगत बोलते हैं उसको अनुभव में नहीं आता तो ये जो चित औचित जो कुछ हैं सब इनसे ही प्रकाशित हुए हैं तो उसी जो भगवान भगवते तस्मई यह तो ये चिरात्मक जो पुरुषाय आदिजा पुरुषाय आदि जो वो पुरुष तो है एकमात्र पुरुष एक ही है आप सोचोगे आप पुरुष हैं नहीं है हम तो व्याख्या किया तत्त प्रकृति पुरुष जोग जो सुना है सांखो जोग कपिल मुझी का तब तो आपको समझ में आया था ये तो शरीर दिखावा है ये ना तो पुरुष ना तो ये दिखाने के लिए प्रकृति हमको भोगने के लिए स्वर दे दिया है कर्मफल को भोगने के लिए भोगने के लिए मैंने हम भोग करें ऐसा नहीं ये बात नहीं मैंने ये कर्मफल भोगने के लिए श्वरी दिया गया ये शरीर एकमात्र भजन के लिए ही उचित है दूसरा कोई काम के लिए शरीर नहीं है लेकिन आपको ठाकुर जी ऐसा चक्कर में फंसा दिया माया देवी ठाकुर जी तो फसाया नहीं माया देवी फसाया आपका कर्म फल आपको फसाया ठाकुर जी कुछ नहीं किया तो ये जो है आपका आपका जो पुरुष का शरीर है ये भी पुरुष नहीं है और जो स्त्री का शरीर है आप बोल, बोल रही हो ये भी आपका ये दो दिन कर लिए देंगे वास्तव शरीर तो आप जब आपको सिद्धि प्राप्त होगा तो आप ऊपर जाओगे उसी समय आपको शरीर दिया जाएगा चित्त शरीर उसको हमारा शास्त्रीय विचार में बोलते हैं वस्तु सिद्धि यह सब बात आप सुने ही नहीं कभी स्वरूप सिद्धि हो जाए उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद आपको वस्तु सिद्धि मिलेगा अर्थात जो ध्यान चिंतन करके आप भजन किए हो जिस स्वरूप को वो नित्य जगत में उसी स्वरूप आपको मिल जाएगा वह भजन करोगे उसी स्वरूप मिलेगा समझा समझा नहीं मेरा बात जैसे हमारा गुरुवर्ग है सब एक एक स्वरूप में गोपी भाप भजन किया वहां जाके गोपी है तो नित्य पार्षद है वही हम बोल रहे हैं नर्तोर में की सुंदर बताए भजन में भजन करते समय जो चिंतन करोगे जा, ता। भजन में भाभी सिद्धि पाई बेता भजन में जब चिंता करोगे यार माला करे ऐसा करो ऐसा करो तो माला कैसे होगा हर वगत प्यार करो गुरु वैष्णव को सच्चा और चिंता रखो हमको ये हटाना पड़ेगा जितना हटाने का कोशिश करो आपको गला दबाएगा लेकिन आपको हिम्मत नहीं हटना है हमको नहीं मायादी क्या करे हमको नहीं नाम करना ही है हमको विशुद्ध नाम या तो नींद आ रहा है तो चल के करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलते बोलते करो बोले नहीं सब सो रहा है बोलते नहीं जब नींद आ जाता है तो चल के करो उच्चारण करो पोपा जी ने भक्ति में ठाकुर बार बार बताया जब आपका हरि नाम हो नहीं रहा है तो क्या करोगे एकांत एक में आप क्या करोगे चिल्ला चिल्ला कर हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरि राम हरि राम राम राम हरि हरि ऐसा करके नाम करो तो होगा इसमें क्या होगा आपका नाम करने के साथ साथ दूसरा चिंता कम आएगा आएगा ये भी आपका शोभ भी हो जाएगा चिल्ला के नाम नहीं करे कोई नहीं करे जितना भी बता वो करेगा नहीं वो ऐसा करेगा क्या करे नाम थोड़ी होगा ऐसे जब तक नाम नहीं करोगे सेवा और नाम दोनों एक साथ चले तब फायदा मिलेगा तो ये पुरुषाय आदि विजायो ये जो पुरुष है ये ये पुरुष नहीं कहते कि काल काल ये पुरुष पर दो दिन के लिए पुरुष ये तो परम पुरुष है पुरुष एकमात्र भगवान है असारे प्रकृति हैं पुरुष एकमात्र चाहे वो पुरुष कृष्ण अगर पुरुषावतार ग्रहण करे तो वही पुरुष तो वही है समझा मेरा बात नहीं समझा जब गर्भतों को साई बना है जिनके नाभि मन से ब्रह्मा पैदा हो वो भी तो कृष्ण ही है कहाँ से आए कृष्ण से ही तो आए ना हाँ महाविष्णु जो है महाविष्णु जो अनंत ब्रह्मांडों का प्रकट करता वो क्या है वो भी तो कृष्ण ही है अंशो कला कला ऐसा ही तो विचार होता है ना तो कृष्णेश्वर के कुछ नहीं है जस एक निशेषित कालो मथावलंबो हो जीवंती लोम बिलजा जगदन्न नाथा विष्णु और महान स कला विशेष गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी तो जितना सारे पुरुष अवतर है जितना सारे अवतर सब क्या है कृष्ण ही तो है के मीन सब मीना शरीर जय जगदीश हरे के शव अधी तो सुब बोलते हो अनुभव नहीं करते हो सब केशव सब कृष्ण ही है छोड़ के और कुछ नहीं है अभी ये जो पुरुष है आदि पुरुष एक ही है ये कृष्ण कृष्ण ही ये सब बन के आए है पुरुष आयो आदि बीज आदि बीज तमाम अनंत ब्रह्मांड का जो बीज है कहाँ से आए हैं ये जो हम जिसको अभी ठाकुर जी को बोल रहे हैं ओम नो तस्मै तस्मय यतो तत् चिरात्मकम हैं आप परेशाय इसको क्या क्या टाइटल दिया देखो पुरुषायो आदि बीज पुरुष तो है ही है आदि बीज है अब परेशायो परेश किसको बोलता है परेश किसको बोलता है परेश किस को बोला जाता है परो ईशो परो ईशो इति परेशो जिन देवता जितना सारे देवता है ये सबको आप ईश्वर बोल सकते शंकर हो शंकर भगवान की जय हो हैं देवी इंद्र भगवान की जय हो लेकिन परम भगवान आप कह नहीं सकते भगवान तो है ईशो इश, ईशो ईश्वर परमेश्वर एक है लेकिन ईश्वर बहुत है ऐसा करते करते धीम ही धीमो ही बताए इसको हम लगन लगाए ध्यान करे परेशा अभिधिमही अभी धीम ही है नमस्कार अभिधीमही अभिष्टो प्राप्ति करने के लिए ध्यान इसलिए अभिधीम ही अभीष्टो क्या है ये गजेंद्र आगे चल के पार्थो नगर ठाकुर जी आप सोचते हो कि ये मैं मोटा, मोटा हाथी बन गया ये हाथी शरीर को छुटाने के लिए आपको ये मेरा अभिष्ट है ये जो अविधि में देखो किसी जगह व्याख्या नहीं करेगा सब अविधि में ही अविधि में ना अभिष्टो सिद्धि के लिए हम ध्यान कर रहे हैं अभिष्ट क्या है गजेंद्र का गजेंद्र बोला खूब हो चुका पहले तो साप मिल गया अब तो हाथी जन्म मिला ठाकुर जी आगे चल के बोलेगा गजेंद्र पार्थो नगर ठाकुर जी आप ये मत सोचो हम आपको बुला रहे हैं इसलिए कि हम हाथी जन्म हैं बड़ा भारी केला का पेड़ खाते हैं ये खाते हैं बड़ा मजा है जंगल में रहेगा और ये हाथी जोनी से ये जो हाथी जोनी ये जो शरीर है ये शरीर को बचाने के लिए आपको हम नहीं बोल रहे हैं समझा मेरा बात बोले ये हाथी जो शरीर है हमारा ये हाथी शरीर को ठीक से रखेंगे आप मजबूत करके ऐसा लिए हम परसना नहीं किए हमको तो ये हाथी जोनी से छुटकारा चाहिए हमको अनुभव चाहिए आपका चरण का ठाकुर जी आप ले चलो इससे हम प्रार्थना कर रहे यदम जतम जेने दम जो ईदम स्वयं जो अस्मात परस्मात परस्तत्पदे स्वयं भुवम जिनका कोई हेतु नहीं है सतोसिद्ध प्रभु आर जस्मिन ईदम ये जो चराचर जगत जो देख रहे हो जितना सारे जशम जगत जब आप अर्चन करने बैठो अर्चन किया कभी नहीं किया बेकार अर्चन करो अर्चन करने में अर्चन करना अच्छा है भजन के साधन के अर्चन जरूर करना उसमें क्या होगा अपने जड़ो अवस्था से मुक्त होने का रास्ता होगा क्योंकि हर वक्त चिंता रह गई पुजारी हर वक्त चिंता अगर नहीं करे कि हम विशुद्ध भाव बजाय रखें पुजारी को चाहिए ये सब जगह में नहीं बटना हम अभी बोके तो बोले महाराजा ऐसे बोलने के लिए आए हैं हम कैसे बोले पुजारी हर वक़्त अलग से बैठेगा गुरुजी ये सब देखे हैं हम लोग पुजारी हर वक्त शुद्ध हो किसी कौन जाने अब किसी अवस्था में इस बिस, इस विस्तार में कौन बैठा वो भी तो सकता एक जानकारी नहीं है इसमें अगर वो मंदिर में जाए तो मुश्किल हो जाएगा बड़ा मुश्किल है बाबा सब चिंता इदम जब अर्चन करो इदम बोल के ईदम वस्तु पानी इदम पनयकम इदम ये सब देते हो इदम वस्तु अब ये जसमीन इदम ये जो इदम जगत वस्तुमय जगत जतोश्च इदम जिने दम जो इदम स्वयं जहां से आए हैं जिसके द्वारा जिनसे इदम स्वयं ये जो ठाकुर जी हैं जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं जो अस्मात्मात्स्पम है। स्वयं भुवम जहां ते विश्व भी अधिष्ठित जिसमें यह विश्व अधिष्ठित है जो नहीं देखने से विश्व का कोई स्थिति गति नहीं है जिस जहां से जिनसे ये विश्व उत्पन्न हुआ जत्कृत्सृष्ट है विश्व का स्वरूप जो खोदी बन के जो विराट स्वरूप बन के रही है जिन्हें कार्य और कारण दोनों में एक है कार्यो और कारण कॉज एंड इफेक्ट कार्यो और कारण दोनों हो तो लेकिन फिर भी कार्य और कारण से ये भिन्न है भगवान जो ये कार्यो और कारण का मूल है फिर भी ये कार्यो कारण से भिन्न है वही सतो जे प्रभु इनके शरण में हम गए ठाकुर जी क्यू हमको रक्षा करे ठाकुर जी का शरण में गया जो ज स्वात्मी निज मयापित कचिद विभात कचोहित अविद्व दृक्साक्षुभ त दीक्षती स्वात्मूल अवतू मरात् काले न पंचतमी तु कृत्नो लोकेशुर्वेषु तम स्त आसनम गभर जो पिबिरायतेभु न जस्विवार सो पदम विदुर्यंतु पुनर्को अर्ति गंत मीडि यथा भी यथानटकृतिर्वचानु क्रमण सौ मवतों दिदृक्षस्वद सुमंगल विमुक्ता मुनो सुसाधव चरंती कॉ तिब्रो मवृणम वणे भूतात भूता सुध सौ गति ऐसा करके लंबा चौड़ा स्तौभ तो सुंदर न विदतेजस्वन्म कर्म वामे ना गुण दोषे वापि लोकपाय संभवायज तानी समयानी अनुकाल मृषति ओम तस्म तस्म नमः परिसाय ब्रह्मण अनंत श ू नमो आश्चर्यकर्मण नमो आत्मदीपा साक्षिणे पर नमो गिरां विदुराय मनसच्चेत सत्न प्रतिलभ्याय नैषकता नम कल्यनाथ निर्वाण सुखा नो सुखा सुख नम शांताय घोराय मूढ़ायो गुणो धर्मिण निर्विशेषा समा नमो ज्ञान घनाय नमो, नमो नमस्त कारणायो कारणा अद्भुत कारणायो सर्वागमानयो महर्नवायो नमो अपवर्गायो अपराय ना ऐसा करके लंबा चौड़ा सुंदर स्थिति काल हम थोड़ा चर्चा करेंगे जरूर गजेंद्र के बारे में फिर गजेंद्र का क्या प्रार्थना है कैसे भगवान रक्षा किए उसके बाद अष्टम स्कंदों का अंदर का जो मसला है कैसे कैसे सागर मंथन हुआ शंकर जी महान महाराज कैसे विष्पान किए दानव और असुर लड़ाई हुआ और फिर उसके बाद मोहिनी रूप पकड़ कर के ठाकुर जी आए क्या सब खेल कूद हुआ सबका चर्चा होगा आज यही तक रहे बांचा बाछा कलपत वश्य कृपा सिंध्य पतिनांग मनभ्यो वैष्णव्यो गजेंद्र मक्खन का व्याख्या अगर हो तो वह विचारवान आदमी चाहिए नहीं तो कोई समझेगा वेदांत सब वेदांत तो सुतो का सब वेदांत तो सुत का गहरा विचार है सरदर्द हो जाएगा गिर चिंतन है और ए, गिरिराज का अभी गिरिराज का पूजन का दिन थोड़ा चर्चा होगा सुबह में शाम को जैसा होता है वही होगा दो आएगा तो वही बैठेगा 10 10 बजे शुरू हो कल पटाखे कल, कल तो होने दो हमारा कथा चलेगा फिर भी कथा चलेगी जैसे आज आपने वो ऐसा आप कहानी से था हाँ, है नहीं नहीं, तो वही <laughs> तो तो कथा चलेगा की बात कर कथा बंद नहीं होगा अपनी कथा तो बंद कर ही नहीं ना